न म्यान शौनकालजुन विष्ठ विभीषण पुण्या वाछाकुभ्यंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीता श्रीरामंदारध्यमान अस्मदाचार्यपर्यता परंपरा भक्ति बुरु चतुर नाम इनके नाश भक्तभक्ति भगवंतुरचतुव किश्ने जन्मा से यतचा स्विघन स्वरा तेने ब्रह्मयादिक मुह्यं यूरय वेजों वीमृद यथा यिशर्गोषा धा स्वयं सदा निरस्तुह सताम निरमत्सरा सता वेद्यंगव शिवद्रोन्मूलन श्रीमदभागवते नहां कृते किंवापरेशर सृद्य तेत्र शुश्रूषु तत्ण निगमकलोलित फलम शुकमु तद्रवसंत <laughs> पिबत भगवत रसमल मुहुो रुविभाजन तं तमपेतकृत पेत दैपा विरह का भाव पुत्रे तन्मयतया तरविने दुस्थूतहृदिम यस्वामखिल्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिर्षता संसारिण क्या पुराणगुं तम व्यासोपया नाराण नमस्कृत नरम चोत्तम सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरे यया व्यामद विश्व जगत्स्थवर जंगम तेनु भूतभव्यस्य मातरम् कुंदईदर गौरसुंदर अंबि कामीष्ट सिद्धिदारुणीकलोचन नौमे शंकर मनंगमोचनम श्रीराम जयराम जय भागवत श्रीमदभागवत की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत शाद सीन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य श्री प्रेम्सु जी महाराज की जय नाम संकीर्तन की जय सर्वसंत विष्णु भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गरीबनाथ बाबा की जय श्री रानी सती दादी की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हरा हरा महादेव महारे हरिशरण भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से मुजफ्फरपुर के इस रानी सती दादी मंदिर में इस मंडप में श्री बाबा गरीबनाथ जी महाराज के समायोजत्व में पूज्य संतों की पावन चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कल विशेष रूप में भागवत के दोनों महात्मों की चर्चा भागवत महापुराण ये महापुराण इसलिए है कि संकीर्तन पुराण है संकीर्तन की महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया गया है चर्चा की गई है एक श्लोक कितना सुंदर है कि हम उसके कहने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं यद्यपि प्रसन्न हो चुका है फिर भी स्वपुरुषम अप बदति यहा किल तस्य परिहर भगवत कथा सुमतां प्रभु मनेन्द्र वैष्णवा बहुत प्यारी बात है यमलोक से कोई दूत यमराज की आज्ञा से इस मृत्युलोक की ओर चलता है तो यमराज पूछते हैं कहा जा रहे हो? वो बताते हैं इस मृत्युलोक के अमुक देश के अमुक प्रांत के अमुक जनपद के अमुक तहसील के अमुक गांव के अमुक जाति के अमुक नाम वाले व्यक्ति के अमुक अवस्था वाले व्यक्ति के जाने का समय हो चुका है उस उसको लेने के लिए हम जा रहे हैं पूरा पूरा पता ठिकाना बताना पड़ता है यमराज को नहीं एक नाम के कई होते हैं एक नाम के कई गांव होते हैं वो कई बार वहाँ भी चक्कर पड़ जाता है गीता प्रेस के परलोक पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ किसी नाम से किसी को ले जाया गया नाम का धोखा पड़ गया गांव का धोखा पड़ गया और फिर वहाँ जाके कहा कि अरे नहीं तुम गलत ले आए इसको वापस कर तो पूरा पता ठिकाना बताना पड़ता है किसको लेने जा रहे हैं तो जब वे यमदूत कह देते हैं कि अमुक देश के अमुक जनपद के अमुक प्रांत के अमुक गांव के अमुक व्यक्ति को लेने के लिए हम जा रहे हैं तो यमराज कहते कान के पास उस दूत के कान के पास धीरे से यमराज कहते हैं उस व्यक्ति को लेने तो जा रहे हो पर ध्यान रखना यदि यह यदि वह व्यक्ति भले ही पापी ही क्यों न हो विषयी ही क्यों न हो भगवान की कथा श्रवण करते हुए झूम रहा हो संकीर्तन में झूम रहा हो कथा में झूम रहा हो तो उसे दंडोद करके चले आना उसको मत लाना यहाँ क्यों प्रभु अहम अन्य नृणाम न वैष्णवा जो भगवत चरित्र से भगवन नाम से प्रीति करने वाले वैष्णव हैं भगवत भक्त हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूं मैं तो जो कथा कीर्तन से विमुख जीव है मैं उनका स्वामी हूं यदूत पूछते महाराज उनसे कोई पाप बन जाए तो तब तो आपके दरबार में आना ही पड़ेगा उनको यमराज बोले उनको क्षमा करना अथवा उन्हें दंड देना ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात क्योंकि प्रभु अहम अन्य नृणाम जो भगवत शरणागत नहीं हुए हैं जो कथा कीर्तन से विमुख हैं ऐसे लोगों के फैसले का अधिकार ऐसे लोगों को दंड देकर उनके पाप क्षय करने का अधिकार परमात्मा ने मुझे दे रखा है अपने भक्तों का अधिकार तो उन्होंने अपने पास रखा है अपने भक्तों के जीवन की बागडोर तो ठाकुर जी ने अपने हाथ में रखी जैसे आप कोई अपराध कर दें और आपके विरुद्ध शिकायत हो जाए तो यहाँ की कोर्ट आपको दंड देगी कि नहीं देगी सजा सुनाएगी और मान लो कोई फौज में रहने वाला सिपाही है सैनिक है उससे फौज में रहते हुए कोई अपराध बन जाए तो उसे सजा कौन सुनाएगा लोक की अदालत सुनाएगी कि फौजों की अदालत सेना का अधिकारी ही उसे चाहे क्षमा कर दे चाहे उसको दंड दे, देके उस, लिए वो स्वतंत्र है यहाँ का व्यक्ति वहां नहीं कह सकता है फौज के कानून अपने अलग ढंग पे ऐसे ही जो राम जी की फौज में सम्मिलित हो गया जो श्याम सुंदर की फौज में सम्मिलित हो गया अब उस पर जो कुछ क्षमा करना दंड देना ये सारा अधिकार ठाकुर जी का है यमराज कहते हमारा अधिकार कथा सुनने के बाद मलिनता नहीं रह सकती साधन कौन श्रेष्ठ है किस साधन को श्रेष्ठ कहा जाए उत्तम साधन क्या है जिस साधन के अनुष्ठान से हमारे अंतकरण की शुद्धि हो जाए वह साधन श्रेष्ठ साधन है वह साधन उत्कृष्ट साधन है जिसका आश्रय लेने से हमारे अंतकरण की शुद्धि हो जाए अंतकरण की शुद्धि के अनेकों साधन यज्ञ भी व्रत भी उपवास भी तीर्थ यात्रा भी दान पुण्य भी तप भी सेवा भी परोपकार भी ये जितने साधन हैं ये सारे साधनों की उपयोगिता है चित्त की शुद्धि में यदि इन साधनों का अनुष्ठान करने के बाद भी चित्त शुद्धि नहीं हुई तो आप चाहे जितनी महिमा गाते रहिए ये साधन श्रेष्ठ साधन नहीं माने जाए भले ही कोई बहुत सहज साधन है सरल साधन है देखने में अत्यंत सामान्य जैसा प्रतीत तो हो रहा है किंतु उस साधन के अनुष्ठान से हमारे अंतकरण की शुद्धि हो गई हमारे चित्त की शुद्धि हो गई तो वह साधन सर्वोपरि माना जाएगा भगवान की कथा की विशेषता यह है नारायण अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय साधक अपने अंतकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है अपनी सफाई करने वाला खुद होता है और जब वही व्यक्ति भगवत नाम संकीर्तन करने बैठता है भगवत चरित्रों के श्रवण में बैठता है तो उस समय उसके अंतकरण की शुद्धि को करने वाले सर्व समर्थ श्री महाराजाधिराज श्री नाम महाराज होते हैं उस समय उसके अंत की शुद्धि के करता कथा रूप से स्वयं श्री ठाकुर जी होते हैं कथा कीर्तन के रूप से केवल कथा और नाम भीतर नहीं जाता इस रूप में भगवान हमारे अंतकरण में प्रवेश करते हैं और भगवान हमारे अंतकरण में प्रवेश करके हमारे अंत की सारी मलिनता को समाप्त कर देते हैं जैसे सूर्य के उदित होने पर हमें भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती हे नारायण भगवान हमारे आंगन में भी उजेला कर देना ये प्रार्थना करनी पड़ती क्या सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार अपने आप निवृत हो जाता है ऐसे ही कथा के रूप से भगवान कारण मार्ग से जब साधक के श्रोता के हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसके भीतर की सारी मलिनता अपने आप समाप्त हो जाती है आप चाहें कि पूरा मुजफ्फरपुर सज धज जाए एकदम सफाई हो जाए कहीं कोई गंदगी न रह जाए तो आपके लिए कठिन काम है कि नहीं और यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके आने का कार्यक्रम निश्चित हो जाए अब वो आ जाएं, तो क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को डलिया लेकर झाड़ू लेकर कचड़ा बटोरना पड़ेगा इनके आने के निश्चय के साथ ही सफाई हो जाएगी तमाम स्वागत द्वार बन जाएंगे और महाराज हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं ऐसे बैनर लटक जाएंगे भले ही वो लटकाने वाले लोग हार्दिक स्वागत स्वागत भीतर से न करते हों तो भी ऐसा होता है कि नहीं जिन लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं वे सामान्य मनुष्य ही तो हैं यह भी नहीं कहा जा सकता कि कितने समय के लिए वे उस पद पर हैं काल का कोई ठिकाना है क्या जब एक सामान्य से मनुष्य की ऊंचे पद पर बैठे हुए मनुष्य की, इतनी महिमा गरिमा हो हो गई कि उसके आने से नगर गांव स्वच्छ गया, फिर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्यय कल्याण गुणगण निलय सर्व समर्थ करुणामय भगवान कथा के रूप से कीर्तन के रूप से साधक के हृदय में प्रवेश करें और मलिनता रह जाइए कहां तक संभव संभव नहीं इसलिए राम जी चित्त की शुद्धि का सर्वोपरि साधन है कथा श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ साधन गोस्वामी जी ने घोषणा की है कलियुग से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं हमारा जन्म कलिकाल में हुआ है ऐसा विचार करके ग्लानी करने की भी आवश्यकता नहीं करे राम राम क्या बता मैं हम भी सतयुग त्रेता द्वापर में भय होते तो कुछ ठीक था हमारा जन्म तो इस भयंकर कलयुग में हो गया अब हम क्या कर सकते हैं क्या करें समय ही ऐसा है लोग कहते भी है क्या करें हमारा मजबूरी है समय ऐसा है पर गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं कल युग समय आ नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं सुमेरी संतत राम राम ही यास गाय संत सुम गुण इसलिए जब तक इस शरीर की अंतिम श्वास रहे तब तक श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए हे नाथ जीवन के अंतिम क्षण तक भी किसी आपके अनुरागी प्रेमी भक्त की वाणी से हम आपके चरितान सुधा को इन कर्ण के पुटकों में में दोनों में भर भर कर पीते रहें। जब हम मृत्यु पर पड़े हों उस काल में भी कोई महत्पुरुष हमारे निकट बैठकर हमें भगवान का नाम सुना रहा हमें भगवान का चरित्र सुना रहा हो भैया अमृत केवल इस त्रिभुवन में दो ही हैं कौन कौन वैसे दो हम इसलिए कह रहे हैं अलग अलग समझाने की दृष्टि से दो भी दो नहीं है दो होकर भी एक हैं धन्यास्ते कृतिना पिबंती सततम श्री राम नामा। ते धन्या वे धन्यवाद देने के योग्य हैं, ते कृतिना वे बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं निरंतर पान करते हैं सततम और दूसरा अमृत क्या है हाँ। कथा अमृतम जी तो जीवन एवं अमृतम आपकी कथा ही अमृत है ये कथा रूपी अमृत कैसा है तप्त जीवनम तप्त जीवनम के दो अर्थ हैं एक अर्थ तो यह है कि जो विरही संत हैं जिन्हें एक एक पल युग के समान व्यतीत हो रहा है युगायतम निमेशेण चक्षुषा प्रावृषातम शून्ययतम जगत सरव गोविंद विरहेण में शिमन महाप्रभु जी कह रहे हैं हे प्यारे श्याम सुंदर एक पलक गिरने का समय आपके वियोग में हमको युगों के समान प्रतीत हो रहा है हमारे नेत्र सावन भागों की घनघोर घटा बने हुए हैं आपके विरह में सारा जगत हमें सूना दिखाई पड़ रहा है ऐसे जो विरही हैं विरह के ताप में तप रहे हैं उनको भी नया जीवन देने वाली कथा तब कथा मृतम तप्त तो जीवन विरही संत कथा सुन सुनकर अपने प्राणों को धारण करते हैं दूसरे हमारे जैसे प्राणी हैं जो संसार के ताप से तप रहे हैं विषयानल में झुलस रहे हैं ऐसे जीवों को भी नया जीवन देने वाली कथा तब तब तो है तब कथाम तब जीवन रह से प्रतप्त प्रेमी संतों को भी नवजीवन कथा देती है अर्थात जीवन धारण करने की क्षमता देती है और जो विषयी जीव हैं, उनको तो कथा नया जीवन ही प्रदान कर देती है यदि हम वास्तविक जीवन जीना चाहते हैं जिसे नवजीवन कहा जाता है उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निश्चय कर लेना चाहिए आज से हम नित्य कथा सुनेंगे किसी न किसी रूप में नित्य सत्संग करेंगे नित्य कथा का श्रवण करेंगे क्योंकि इस कथा के प्रकाश में वह कभी अंधकार की ओर भटक नहीं पाता है उसके जीवन में प्रकाश सदा बना रहता है तब कथा मृतम तप्त जीवनम और कैसी है कथा कभी भी रीड़ितम कभी भी ईडितम व्यास वाल्मीकि की आदि ऋषियों ने कथा की महिमा का खूब गायन किया और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली यह कथा ऐसी कथा का जो दान इस धरती पर करते हैं उनसे बड़ा दाता और कोई दूसरा नहीं इसलिए भैया दो ही अमृत हैं, या तो नामामृत अथवा कथामृत इसलिए इस इस अमृत का आजन्म पान करना चाहिए और हम तो कहते हैं केवल पान ही नहीं करना चाहिए इस अमृत को पीना ही नहीं चाहिए इस अमृत के समुद्र में डूब जाना चाहिए छलांग लगा जाइए इसमें डूब जाइए इसमें डूबने के बाद बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है भागवत के मंगलाचरण में भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण किया गया यद्यपि ग्रंथ के प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण हैं और मंगलाचरण के रूप में उन्हीं का स्मरण किया जा रहा है किंतु फिर भी व्यासी ने कृष्णम परम धीम ही न कहकर सत्यम परम धीम ही कहा कृष्ण और सत्य में अभेद है श्री कृष्ण ही सत्य हैं और सत्य ही श्री कृष्ण हैं। अथवा सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है सत्य में और परमात्मा में भगवान में अभेद है बोले जब अभेद है तो कृष्णम परम धीम ही सत्यम परम धीम ही की जगह कृष्णम परम धीमे ही कह देते क्योंकि भागवत में तीन जगह मंगलाचरण आदि में जन्माद्यस्य जन्म से तोन्मया तरतेश विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदिवय मुहयंत यूरय तेजो वारी मृदा यथा विन योमृषा धामना स्व सदास्तकुहुक सत्यम परम धीमह मंगलाचरण मध्य में सत्य व्रतम सत्यपरम तक योनि नेत्रत्मक प्रपन्ना ये बीच वाला मंगलाचार्य और अंतिम में बारहवें स्कंद में कस्मै कस्म विभाषित यमतुलो ज्ञान प्रदीपुरा तदूपेण चारदा कृष्णाय कृष्णा तदूपिणा योगींद्रा तदात्मना भगवद्रताय कारुण्युद्ध विमल विशोकमृत सत्यम परम धीमह अंतिमें भी सत्यं परमे आदि में सत्य परम धीमह अतिमें सत्यीम और मध्यमें सत्यात्मकम त्वाम शरणम उत्पन्ना आदि मध्य अंत तीनों में सत्य की वंदना की गई सत्य की वंदना में हेतु क्या है क्या हेतु है क्या कारण व्यास जी विचार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कलिकाल में कुछ ऐसे भाग्यहीन संस्कार शून्य जीव भी पैदा हो गए हैं जो अपने को मानते तो मनुष्य हैं बुद्धिमान मानते हैं बड़ा ज्ञानी मानते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और अपने ज्ञान के गुमान में आकर भगवान के सगुण स्वरूप को माया से युक्त बतला देते हैं जगत के नाम और रूप को मिथ्या कहते कहते भगवान नारायण के राम के कृष्ण के जो नामरूप गुण लीला है उनको भी माया से युक्त मिथ्या बताने लग जाते हैं और इस भयंकर अपराध के कारण वे नरक की ओर जाते हैं नरक में जाते हैं ये बात हम नहीं कह रहे स्वयं तृतीय स्कंध में ब्रह्मा जी की स्तुति में तदवाइदन मंगल मंगलाय ध्यानेश्म मनो दर्शितंत उपासका वहां वह ब्रह्मा जी कह रहे हैं नरक मंगल भाग विरसत प्रसंग गयी जो आपके इस मंगल में नाम रूप को मिथ्या कहते हैं नरक भाव वे नरक के अधिकारी ब्यासी को तरस आ गई ऐसे ज्ञानीयों गुमा, पर गुमानियों पर अथवा हम यू कहें ऐसे ज्ञानाभिमानी अज्ञानियों पर ब्यासी को दया आ गई उनके हृदय में करुणा का उदय हो गया इसलिए उन्होंने कहा अरे भैया ये संसार के नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण विनाशी होने के कारण इन्हें भले ही आप मिथ्या मान लो किंतु इस जगत में होने वाले भगवान के सभी अवतार सभी नाम सभी रूप और सभी लीलाएं सत्य हैं इनमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है इसलिए भगवान नाम रूप लीला सत्य हैं भगवान परम सत्य हैं इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए व्यासि ने मंगलाचरण में कृष्णम परम धीमे न कहकर सत्यम परम धीम कहा हम परम सत्य का ध्यान करते हैं भले ही कोई बिल्कुल वेदांत न पढ़ा हो गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद न पढ़ा हो किसी दर्शन शास्त्र का अध्ययन उसने न किया हो बिल्कुल पढ़ा बिना पढ़ा लिखा निरक्षर भट्टाचार्य हो केवल भारतवर्ष में पैदा हुआ हो, तो वह भी इस सिद्धांत को समझता है और बोलता भी है राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है राम नाम सत्य अंतिम कीर्तन यही होता कि नहीं राम नाम सत्य बिना पढ़े लिखा आदमी भी कहता भगवान का नाम ही सत्य है और ऐसे ज्ञानी पैदा हो गए भारत देश में जो नाम जगत के नाम के नामरूप का प्रतिपादन करते करते भगवान के ऐसे ज्ञान ज्ञाना भी मानी अज्ञानियों के बनकर के भगवान कृष्ण द्वीपायन व्यास महाराज कह रहे हैं भगवान सत्य हैं, भगवान के नाम सत्य हैं। भगवान का रूप सत्य है भगवान की लीलाएं सत्य हैं और भगवान का धाम भी सत्य है नाम सत्य है रूप सत्य है राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो हम वो निशा लवलेशा ज्योतिहुकाल एक रस रहे सच्चिदानंद रूप आय विश्वोत्पत्तिया पत्रशाय श्री कृष्ण आय व्युमा भगवान का स्वरूप भी सचे भगवान की शाश्वत अवस्था क्या है न घटे न बढ़े किशोर अवस्था वो चाहे ग्यारह हजार वर्ष तक गद्दी पर बैठे और चाहे 125 वर्ष तक लीला करें उनकी उम्र 16 वर्ष की ही रहती है। इससे न ज्यादा और न इससे कम कहीं देखे आपने रामकृष्ण की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ और लठिया लेके चल रहे हों ऐसे कहीं देखा आपने फोटो के इतने बूढ़े हो गए अरे नारायण 16 साल भी नहीं हा हा महर्षि वाल्मीकि तो घोषणा कर रहे हैं उन सो वर्षों में रामो राजीवलोचना कमल नैन राम अभी सोलह वर्ष के पूरे नहीं है एक कम अभी तो पंद्रह ही वर्ष के तो हमारे राम कृष्ण पंद्रह और सोलह के बीच के ही रहते हैं बलो वृंदावन बिहारी नाम सत्य है रूप सत्य है और लीला भी सत्य है आज ही तो बिहारी जी कह रहे थे आज ही ये कह रहे थे कि हमारे मिथिला में श्री दुल्हा सरकार की विदाई मानते नहीं है मिथिला में सरकार आए तो आ के बस यहीं रह गए फिर गए नहीं ठाकुर जी की माया बड़ी विलक्षण है मलुकदास जी का एक पद है राम तेरी बहुत बड़ी बहादुरी माया बड़ी बहादुर है महाराज माया बड़े बड़े लोगों की खबर ले ली इस माया के जाल से निकलना बड़ा कठिन है मायापति की कृपा हो जाए तो इस माया के जाल से जीव छूट जाए अथवा भगवत स्वरूप किसी संत की कृपा हो जाए तो माया के जाल से छूट जाए ये बात तो सही है नारायण लेकिन मिथिलानियों के प्रेम जाल से ठाकुर जी छूट ये भी उनके बस की बात नहीं मिथिलानियों के प्रेम जाल में ऐसे हमारे दूल्हा सरकार फंसे हुए हैं कि आज तक उसी कोहबर में उलझे हुए हैं कोहबर में ही सखियों के साथ उनकी रसमयी लीलाएं हो रही हैं वहीं रस चर्चा हो रही अब तक बाहर निकले नहीं इसलिए राम जी लीला भी नित्य है ऐसा नहीं कि उस समय लीला हुई आज लीला नहीं हो रही है आज भी लीला हो रही है लीला रही है। नित्य है ये जो कुछ है ये सब भगवान की लीला है जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अनुभव में आ रहा है अथवा दिखाई सुनाई नहीं भी पड़ रहा है अनुभव में नहीं भी आ रहा है वह सब भगवान की लीला है रसमय परमात्मा की रस्मई लीला है लीला दर्शन के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है उस दृष्टि के, के अभाव में प्रपंच, में प्रपंच दिखाई पड़ रहा है तो और वो दृष्टि कौन देगा ग्यारहवें स्कंद में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं उद्धव संतो दिशंति चक्षुण ये सारा जगत मेरी लीला विलास है इस सारे जगत में सब नाम रूपों में मैं ही हूं यह दृष्टि किसी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं होती है यह दृष्टि संत सदगुरु के अनुग्रह से प्राप्त होती है यह दृष्टि संतों के द्वारा प्राप्त होती ये दृष्टि मिल जाए फिर तो ये सब लीला है इसलिए ठाकुर जी सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान हैं। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं चित्रकूट सब दिन वसत प्रभु अनुज समेत राम नाम जप जाप कही तुलसी अभिमत देत त्रेता में बसत नहीं सतयुग और द्वापर में बसत नहीं 100 दो सो हजार साल पहले बसत नहीं आज भी बसत कहा बसत चित्रकूट सब दिन बसत किसी युग का किसी काल का विक्षेप नहीं है प्रभु अनुज समेत और महाराज राम नाम जप जाप कहीं श्री राम नाम का जप करो तो तुलसी अभी मत देत श्री राम नाम का जप करो तो आज भी श्री ठाकुर जी आपको अनुभव कराने के लिए तैयार बैठे हैं आज भी श्री ठाकुर जी अनुभव कराने के लिए तैयार बैठे हैं तो इसलिए चित्रकूट में आज भी लीला का अनुभव हो रहा है हम यहां निवेदन कर रहे हैं राम जी कि गोस्वामी जी चित्रकूट के ऋषि हैं संत हैं चित्रकूटवासी हैं इसलिए वे अनुभव कर रहे हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु अनुज समेत क्या अयोध्या अनुभव नहीं करते कि अवध धाम सब दिन बसत प्रभु अनुज समेत राम नाम जब जाप कहीं तुलसी अभिमत दे अयोध्या जी में रहने वाले भी अनुभव करते हैं अरे राम जी अयोध्या जी में रहने वाले भी वात्सल्य भाव के जो उपासक हैं, उनके सरकार पांच वर्ष से अधिक कभी होते ही नहीं जो जिस भाव के जो जिस रस का उपासक है उसी रस में उसी भाव में वह अनुभव कर रहा है मिथिला वाले भी अनुभव करते हैं अब कोई मिथिला वालों से पूछे कि फिर विदाई नहीं भई, तो फिर बनवास की लीला अरे बोले ये सब हमारा विषय नहीं है हम तो बस रघुवीर विवाह जैसा प्रेम सदा जैसे मंगल राम हम तो बस ब्याह की लीला कहते सुनते आगे क्या हुआ कौन गया ये सब हमारा विषय ही नहीं है आप लोग विचार कीजिए आप चित्रकूटवासी घोषणा कर रहे हैं अयोध्यावासी घोषणा कर रहे हैं मिथिलासी भी घोषणा कर रहे हैं कि सरकार कभी मिथिला से बाहर जाती है अब हम आपसे पूछते हैं क्या किसकिदा वासी घोषणा नहीं कर रहे होंगे क्या लंका वासी घोषणा नहीं कर रहे होंगे अरे राम जी जो भोले बाबा गरीबनाथ जी हमारी इस कथा के श्रोता हैं वक्ता हैं वे कह रहे हैं कहा, कहा जहा प्रभु ना कहू सु कहा, कहा जहा प्रभु नाही कहा नहीं सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना सब जगह नाम में वह सामर्थ्य है कि नाम के आश्रय के द्वारा आप किसी काल में किसी भी अवस्था में भगवान के स्वरूप का और भगवान की लीला का अनुभव कर सकते कर सकते हैं ये नाम महाराज की अपूर्व महिमा अनिर्वचनीय महिमा नाम सत्य रूप सत्य लीला सत्य आज भी लीलाएं हो रही है आज भी लीला, और धाम भी सत्य भगवान का धाम भी सत्य है और केवल इतना ही नहीं नाम रूप लीला धाम के उपासक भक्त भी सत्य हो भक्त भी सत्य हो भगवान गीता में कहते हैं कौंते जानी ही नमे भक्त प्रणश्य हे अर्जुन तुम यह प्रतिज्ञा पूर्वक जान लो तुम यह समझ लो तुम यह प्रतिज्ञापूर्वक समझ लो कि मेरे भक्त का किसी काल में किसी अवस्था में नाश होता तो व्या इसी सिद्धांत का अनुभव हम लोगों को कराना चाहते हैं कि भगवान सत्य हैं, भगवान के नाम रूप लीलाधाम सत्य हैं और इन नाम रूप लीलाधाम की उपासना में जो लगे हुए भक्त हैं वे भी सत्य है इस सत्य को समझाने के लिए उन्होंने कृष्णम परम धीम ही कहकर सत्यम परम धीम कहा धाम में रहकर भगवान की लीला का अनुभव आज भी कर सकते हैं एक मंजू केशी जी नामक एक रसिक भत्ता हुई हैं। उनका बड़ा सुंदर पद है कामद गिरी ढिंग आप लीला का अनुभव करना चाहते हैं करना चाहते हैं चले जाइए चित्रकूट कामद गिरी ढिंग डेरा दीजे कामद क्या करें अर्ध रात्रि मह बैठ शिला पर सुखद शांति रस पी चित्रकूट में कामता जी की कि किसी शिला का आश्रय लेकर के वहां किनारे बैठकर किसी शिला पर भजन करके देखो तो सही शांत तो होकर के युगल नाम जप करके देखो तो सही अनेक भांति श्रवणन कर आप तो अनाहत लीजे कामदगिर ढिंग जेरा दीजे सुर दुर्लभ यह रहस्य सनातन यह सुर दुर्लभ रस है सनातन रस है लहव पुरा पसीजे हा हा बोले बाबा प्रसन्न हो जाएं तो यह नाम का रस मिलेगा केसी की यह रुचिर पहु नई प्रिय स्वीकार करीजे कामद गिर ढिंग डेरा दीजे श्रीमद भागवत के अनुबंध चतुष्टय का भी निरूपण किया गया है भागवत श्रवण का अधिकारी कौन संबंध क्या है विषय क्या है और प्रयोजन क्या है इन चारों का वर्णन किया वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है सुखदेव जी के मुखार का स्पर्श होने से इसकी मिठास और अधिक बढ़ गई ऐसे भागवत रस को डूब करके पियो क्योंकि यह रस केवल इस धरती पर ही सुलभ है अन्यत्र यह रस सुलभ ण में शौन कादि अठासी ऋषि विराजमान हैं, सुभद्र वेदी पर सूतजी महाराज विराजमान हैं महर्षि शौनक यही प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान एकांत श्रेय तन्ना संसितुमरह से आप कृपा करके यह बताएं जीवों का अत्यंत सहजता पूर्वक सरलता पूर्वक कल्याण कैसे हो हे भगवान कलयुगी प्राणी में एक दोष तो यह है कि वो अल्पायु है बहुत कम आयु वाला है और इसके साथ चार दोष और हैं मंदा सुमंद मतया मंद युपद्रुता एक दोष है मंदा वो आलसी कल्याण में संदेह नहीं है कलियुग कल्याण में बाधक नहीं है यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो कलिकाल में कल्याण जल्दी हो जाता है अन्य योगों की अपेक्षा पर ये चार भयंकर दोष जीवों का कल्याण नहीं होने देते पहला दोष है मंदा अलसा, आलसी मंदा माने अलसाह आलसी किस चीज में आलसी है प्रसाद पाने में भोजन करने में भोजन करने में बिल्कुल आलसी नहीं है अधिक खा लेने के कारण गले में जलन पड़ रही हो फिर भी गुलाब जामिन आ जाए रसगुल्ला आ जाए रबड़ी आ जाए बढ़िया समोसा कचौड़ी आ जाए आ, भले ही कोई बहुत ज्यादा आग्रह न करे फिर भी कहते भाई देखो हमारी इच्छा तो नहीं है तबीयत भी ठीक नहीं है पर आपको दुख न हो जाए इसलिए हम खा रहे हैं भोजन में बिल्कुल आलस्य नहीं जब ध्यान में बैठे हैं और कोई बढ़िया रबड़ी का भोग लगा के ले आया मलाई का भोग लगा के ले आया महाराज दीजिए, बच्चा बिल्कुल ठीक कहते हो प्राप्त मातृण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा भगवान का प्रसाद तो प्राप्त होते ही पालेना चाहिए विचार नहीं करना चाहिए माला पीछे जप लेंगे कोई बात नहीं पहले पालो और दूसरा आदमी मकई की बाजरे की रोटी बना के लाया मोटा रोटला और कहा महाराज भोग लग गया है पा लीजिए बोले अभी हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है हम प्रसाद लेना नहीं चाहिए नहीं हम कहना चाहते ये कहना चाहते हैं प्रसाद के नाम पर भी हमारी पदार्थ निष्ठा ही बनी रहती है प्रसाद निष्ठा नहीं हो पाती पदार्थ निष्ठा बनी रह जाए भोजन में बिल्कुल आलस नहीं है भजन में आलस है भजन में प्रमाद है सत्संग में प्रमाद है नाम जप में प्रमाद है नाम संकीर्तन में प्रमाद है भगवत चरित्र श्रवण में प्रमाद है श्री कबीरदास जी महाराज ने इस तो आलस्य का एक, एक पद में वर्णन किया कबीरदास जी कहते हैं डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना यारे डर आ गे आवे अजब जमाना मालिक जाना बिस नाच न जाया नाच ध कोई मांगे कहे नाच नहीं आया रे धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच ये हम लोगों की दस कथा हो होता श्रोता सोवे बक्ता मूड़ पचाया रे जहा कहीं स्वांग तमाशा तनिक नींद सताया है कथा होगी तो वक्ता की तो मजबूरी है वो सो जाएगा तो कथा ही कैसे करेगा पर श्रोता ऐसे करते रहेंगे और कहीं जलसा हो नाटक नोटंकी हो बिल्कुल नींद नहीं आई होए हो कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे भंग तमाकू सुलफा गा जा सूखा खूब उड़ाया रे गुरु चरण चरणामृत ने मन धारा मधुआ चाखने आया रे उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबरा रे कहत कबीर सुनो भाई साधो कापाचे पाछे पछिता डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना यार पहला से परमार्थ में प्रमाद नाम जप में प्रमाद सत्संग में प्रमाद, प्रमाद। कथा कीर्तन में प्रमाद भगवत सेवा में प्रमाद गौ तो सेवा में प्रमाद ये पहला दोष है दूसरा दोष है सुमंदमत ये दूसरा दोष है मंदमती नहीं सुमंद मती मंदमती मने पागल मंदबुद्धि और सुमंदमती माने है तो बड़ा चतुर पर पागल का अभिनय कर रहा है नाटक कर रहा है पागलपने पर हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे भारतवर्ष में अध्यात्म सबसे सस्ता है भारतवर्ष का हर व्यक्ति ज्ञानी है और भारतवर्ष का हर व्यक्ति वैद्य है आपको केवल जुकाम हो जाए पर देखो आपके हित चिंतक सैकड़ों तरह की दवाइयां बता देंगे आप यदि सावधान हो कलम कागज लेके बैठ जाएं डायरी लेके लिखने बैठ जाएं तो केवल पूछ पूछ कर आप जुखाम के ऊपर एक पोथी लिख सकते हैं मोटी सी इतना अधिक आयुर्वेद का ज्ञान होने पर भी हर व्यक्ति रोगी है और महाराज जी कहते थे आ, इतना ज्ञानी होने पर जन्म से ही अध्यात्म की बातें उसे सुनाई गई हैं, उसने सुनी हैं, उसे कंठस्थ हैं। फिर भी वह अपनी मोह ममता को नष्ट नहीं कर पा रहा है फिर वह दुख में जी रहा है अज्ञान में जी रहा है अविद्या में जी रहा है जो जान चुका है उसे मान नहीं पा रहा है इसी का नाम है सुमंद मती हर व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन वह अपने विवेक का अपने ज्ञान का, का अपनी बुद्धि का आदर नहीं कर पा ये दूसरा दो हमारे वृंदावन के एक संत बताते हैं अभी भी हैं बहुत अच्छे महात्मा हैं वो बताते थे एक गुसाई जी की कि किसी की मृत्यु होने पर संस्कार में जाते तो वहां से लौट के आते उन गुसाई जी के बड़े भाई बड़े उच्च उच्चकूट के संत वृंदावन में माने जाते थे तो कहते बड़े भैया को दादा कहते दादा ये सब संसार नाशवान है सब झूठा है कुछ साथ जाने वाला नहीं है अब तो सार है तो उनके दादा हंसते हुए कहते कि लगता अब तो तुम संस्कार करके आए हो अब तुम सब छोड़ के भजन में ही लग जाओगे फिर थोड़ी देर में अखबार मंगा करके चाय पीते हुए अखबार देख के कहते अरे आज सोने का भाव पता कर ले आज सोने का क्या भाव है चांदी का क्या भाव सोने का, का काम करते थे तो फिर व्यापार भाव बाजार भाव देखने लग जाते तो उनके जो बड़े भाई गुसाई जी थे बहुत अच्छे संत थे राधा वल्लवी गोस्वामी थे वो कहते थे कि देखो हमारा भैया खास छोटा भाई है बहुत ज्ञानी है लेकिन बस वो ज्ञान की चर्चा करते करते फिर उसे अपने धंधे की याद आ जाती है फिर सोने चांदी के भाव देखने लग जाता है ये हम अपने विवेक का आदर नहीं करते एक महात्मा थे आपने खूब नाम सुना होगा मानव सेवा संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज उन्होंने एक विशेष बात कही और इस बात पर वे जोर भी देते थे आपको परमात्मा ने जो विवेक दिया है उस विवेक का आदर कर आप अपने विवेक का आदर करना सीखें बस इतनी बात शरणानंद जी महाराज बहुत जोर देके के गए आप अपने विवेक का आदर कर और ये विवेक देने वाला ईश्वर हमारा अंतर्यामी बनकर हमारे भीतर ही बैठा है लेकिन हम उस परमात्मा की आवाज सुन नहीं पाते थे और सुन भी लेते हैं कह भी देते हैं तो उसे मान नहीं पाता। अपने विवेक का आदर कीजिए यह है सुमंदमति। दूसरा दोष तीसरा दोष जिसके कारण कलयुगी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है वह है मंद भाग्य महाराज ऐसे ऐसे संत हम लोगों के जीवन में मिले जो पूर्ण भगवत प्राप्त संत थे और ऐसे महत्पुरुषों का संग करके दर्शन करके, करके उनकी सन्निधि प्राप्त करने प्राप्त के बाद भी ईमानदारी से करो, विचार करो कितने अंश में अपने, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को शरीर संसार से हटाकर राम जी के चरणों में लगा पाए विचार करके देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि ढाक के तीन ही पात ये कहावत हमारे लिए ही कही गई हो ढाक होता ना पलास तीन ही पत्ते होते हैं पहले जैसे थे अब भी वैसे ही आप अपने जिन सदगुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं श्री अयोध्या माधुरी कुंजवाले श्री महाराज जी पूर्ण विश्वास करते हैं कि नहीं वे भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे विश्वास करते हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज इसी धरती पर प्रकट हुए महान नामनिष्ठ संत भगवत प्राप्त संत क्या आपको संदेह है कि वे भगवत साक्षात्कार संपन्न नहीं थे पूर्ण विश्वास है कि वे भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे अरे बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए अभी पूज्य प्रातस्मरणीय श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज मामा जी महाराज जिनका दर्शन करते ही लगता था कि ये श्री किशोरी जी के परिकर से ही मिथिला रस का परिवेषण करने के लिए ही श्री किशोरी जी ने अपने परिकर से इनको धरती पर भेजा जिनकी, जिनकी साधुता सहजता जिनका दैनीय अद्वितीय था अनुपम था एक दो संतें कितने संतों का दर्शन किया अभी दास ही सूची गिनाने लग जाए तो बीसों भगवत प्राप्त संतों का जिनका हमने दर्शन किया हम उनका नाम गिना सकते हैं इतने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन और सत्संग प्राप्त करने के बाद भी यदि हम भोगों से अपनी वृत्ति को हटाकर श्री युगल सरकार के चरणों में नहीं लगा पाए तो विचार कीजिए हमसे अधिक भाग्यहीन और कौन है इसी का नाम है नारायण मंद भाग्य एक एक महापुरुष ऐसा था जिसका संग हमने किया है कि हमारी विपरीत शरीर संसार से हटकर युगल सरकार के चरणों में लग जानी चाहिए थी भोगों से मन हट जाना चाहिए था लेकिन नहीं हटा और उसी में डूबते चले जाने बात सुरजने की कर रहे हैं बात सुरझने की कर रहे हैं सुलझने की और से चले जा रहे हैं इसी का नाम है मंद भाग्य और चौथा दोष है कलयुगी प्राणी का उपद्रवग्रस्त जीवन उपद्रवग्रस्त जीवन जानते हैं ना कोई ना कोई उपद्रव पीछे, पीछे लगा हुआ है व्यसन पीछे लगा हुआ है कोई ना कोई समस्या पीछे लगी हुई अभी श्री मलुक जी की वाणी आज ही देख रहे थे उसमें एक बात बड़ी सुंदर आई कि आठ प्रहर होते हैं चौबीस घंटे में कितने प्रहर होते हैं आठ तो कहते हैं कि पांच प्रहर तो धंधे पानी में चले गए संसार के कार्यों में चले गए और तीन प्रहर सोने में चले गए अब बताओ भजन के लिए तुम्हारे पास कितना समय पांच प्रहर धंधे पानी में चले गए एक प्रहर सोने में चला गया अब भजन के लिए कितना अवकाश तुम्हारे जीवन में कितना समय तुम्हारे पास है अब फिर तुम इच्छा करते हो कि हमारा कल्याण हो जाए कैसे होगा अरे नारायण जो बात याद रखने की थी वो तो भूल गए और जिसको याद रखने से कोई लाभ नहीं वो सब याद बना हुआ है और सब भूले तो भूल जाओ पर दो चीज मत भूलो दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को जय श्री भगवान दो चीजों की मजबूत क्या करें महाराज भजन नहीं बन रहा है क्यों नहीं बन रहा भजन भजन में बाधक पांच चीजें हैं। बहुत ध्यान से सुने ये सब बातें हम सबके बड़े काम की थी भगवत स्मरण में भजन में सत्संग में बाधक पांच दोष हैं। ये पांच दोष छोड़ दो तो बिल्कुल ईमानदारी से हम आपसे कह रहे हैं कोई बाधा भजन में नहीं नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रासी जगत प्रीति बहु बात पा विषय भोग देखिए शरीर मिला है इंद्रियां मिली हैं मनुष्य का जीवन मिला है इसका मतलब यह नहीं कि हम देखें नहीं सुने नहीं सूंघे नहीं बोले नहीं छुए नहीं ये मतलब थोड़ी है तब विषय भोग भूख तो किसको है देह मिला है इंद्रियां मिली हैं और इंद्रियों के पदार्थ भी संसार में हमारे सामने उपस्थित हैं यदि ये कहा जाए तो उनको बिल्कुल ग्रहण मत करो ये तो संभव ही नहीं आप भोजन छोड़ देंगे पानी छोड़ देंगे निद्रा छोड़ देंगे क्या बोलिए नहीं छोड़ सकते पागल हो जाएगा आदमी सोएगा नहीं इसका तात्पर्य ये है जो देखना चाहिए उसे हम देखें और जितना देखना चाहिए उतना देखें और जिसे देखना चाहिए उसे देखें जितना सुनना चाहिए उतना सुने और जो सुनना चाहिए, चाहिए, चाहिए वह सुने जितना छूना चाहिए और जिसे छूना चाहिए उसे छूए जितना सूंघना चाहिए और जो सूंघना चाहिए उसको सूंगे जिसका रस लेना चाहिए और जितना लेना चाहिए उतना लेवे कोई मनाही नहीं नारायण हम लोग तो रोज प्रार्थना करते हैं भदरंग करणे भी देवा भदरंग पश्ये माक्षत्रा ंगई स्तुष्ट से महिदेव हितंजा ये जो वैदिक मंत्र है ये क्या है ब्राह्मण लोग बोलते हैं ये क्या है ये भगवान से प्रार्थना है भद्रं करने भी सुनया मे नाथ हे प्रभु करने भी हम अपने कानों से आपके मंगलमय चरित्र को ही सुने भद्रम मंगलकारी कल्याणकारी जो आपका नाम है आपका चरित्र है वह सुने पर निंदा पर चर्चा इन कानों से न सुने भदरंग पश्चिमा सभी अपने नेत्रों से हम सबका कल्याण देखें किसी का दोष न देखें किसी की बुराई न देखें इन आंखों से सब में भगवान को देखें देखना मना थोड़ी है देखिए जरूर देखिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पद देखिए अवश्य देखिए देखें जो कौन देखने योग्य कौन है यहां मिथिला से जनक जी महाराज ने अपने दूतों को भेजा दशरथ जी तो एक एक पल उनको युगों के समान व्यतीत हो रहा था दशरथ जी ने पूछा हमारे दोनों लाल जी नीके हैं ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हैं। खांसी खुर्रा भी तो नहीं है बिल्कुल नहीं सिर में दर्द भी नहीं है बहुत प्रसन्न हैं, मिथिला में बहुत राजी है निज नयन निहारे नीके हैं निज नयन निहारे तुमने अपनी आंखों से देखा है आ, कोई सुनी सुनाई बात करें। हमने क्या सारे मिथिला वासियों ने देखा है तृण के समान धनुष को तोड़ दिया सबने देखा है तो हम कैसे माने कि तुमने हमारे लाला को देखा है आहा। भैया देखने का प्रमाण पत्र है ये नाथ देखी तब बालक दो अब न आंख आवत को हमारे महात्मा तो कहते हैं कि दूतों ने कहा हमने राम लक्ष्मण को देखा है ये बात हमसे पूछिए मत तब क्या करें बोले हमारे आंखों के जो तारे हैं ना उनमें झांक के देखिए कौन दिखाई पड़े यदि उन तारों में झांकने पर श्री राम दिखाई पड़े धनुष तोड़ते हुए तो समझ लेना हमने राम जी को देखा है अब ना आंख तरी आवत को कोई बनाई नहीं है शास्त्र नियंत्रित शास्त्र नियंत्रित पवित्र पदार्थों को ग्रहण करना वो भोग नहीं है वो प्रसाद है देखने योग्य को देखें सुनने योग्य को सुने करने योग्य को करें तो ये भोग नहीं है ये विषय नहीं है, ये क्या है ये उपासना है साधना है ये भगवत प्रसाद है मनमाना देखना सुनना सूंघना बोलना विषयों का उपभोग करना इसी का नाम है विषय है निद्रा राम जी जब हम सोते हैं तब तो सोते ही हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कहने को हम आप जग रहे हैं ईमानदारी से बताओ क्या जग रहे हैं व्यवहार में हम कहते हैं कि हम जग रहे हैं पर सच्ची बात कहो जग रहे हो जानिए तब ही जीव जब जागा अरे भैया तब जानो हम जग गए कब बोले जब, जब सब विषयों से वैराग्य हो, हो जाए तो समझो जग गए यदि विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो जगने पर भी हम सो रहे हैं या न सा सर्वभूताम तस्याम जागृति संयम निद्रा हंसी हंसी हंसना खराब नहीं जब देखो तब बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनका मुंह ही ऐसा होता जाता है एकदम देख के लगे कि पता नहीं कौन सी आपतन पर आ गई कौन सा वज्र टूट पड़ा मुँह ही पता नहीं कैसा उनका हो जाता है एकदम मुरझाये हुए से लटके हुए से ठीक से बोले नहीं ठीक से देखे नहीं ऐसे लोग हंसना बिल्कुल खराब नहीं खूब हंसना चाहिए अब तो लोग कहते हैं कि हंसने से स्वास्थ्य अच्छा होता है हमने सबसे पहले एक बार इंदौर में थे एक घर में बैठ एक जगह थे उनके यहाँ कथा का आयोजन था आनंदमयी माँ आश्रम में उसके पहले जो आयोजक थे उनके निवास पर उनका भाव था कि एक रात यहाँ विश्राम हो फिर वहाँ कथास्थल पर जाएं। तो सवेरे नियम कर रहे थे वहां बगल में एक पार्क था तब तक पहली बार अब तो जान गए तो जान गए पहली बार सुना बुरी जोर की हंसने की आवाज आई हमने पूछा क्या हो गया तो सज्जन बोले कुछ नहीं हो गया महाराज सवेरे लोग घूमने आते हैं और ऐसे ही सामने खड़े होकर हंसते हैं और उस हंसी में बिल्कुल स्वाद नहीं था एकदम नकली हंसी ऐसी बिना मतलब के हा आ... कर अरे हंसी तो तब होती जब भीतर से बहुत आनंद आता हम उसको आनंद को बटोर नहीं पाते हैं। तब हमारे मुंह से हंसी के शब्द निकलते हैं हम हंसते हैं हम हंसना तो अच्छी बात, बात है हंसना चाहिए पर क्या सुनकर हंसना चाहिए मत हंसो किसी, किसी को गिरते देख कभी तुम मत समझो तो यह कि गिरेंगे कभी नहीं मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ आदरपूर्वक उसको उठा लिया अब हम किसी को कष्ट है और हम हंस रहे हम किसी से हंसी कर रहे हैं महात्माओं में कहावत है रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी लोग कहते हंसी हंसी में महाभारत हो गया तो जितना हंसना जहां उपयुक्त तो हो वहीं हम हंसे बिना मतलब किसी के साथ हंसी दिलगी करने से आपका भजन बिगड़ेगा और महत्वपुरुषों की अवज्ञा इसलिए राम जी हसने की बात तो ये है कि भगवान की ऐसी मधुर मधुर लीलाओं को सुनो सुनते ही आपका हृदय आनंद से भर जाए और हसतो रोदत रौत गायन माधवन नृत्य लोक बाया कभी भगवान के प्रेम में भर कर आप हंसने लग जाए कभी रोने लग जाएं, कभी उच्चस्वर से भगवान नाम पुकारने लग जाएं, ये और बाकी संसार की जितनी हंसी है वो सब संकट में डाल देने वाली द्रौपदी हंसी ही तो थी दुर्योधन गिर गया माया मैं महल में वो सोचता था पक्का फर्श बना हुआ है और सेवक कह भी रहे थे कि महाराज यहाँ तालाब है कहते तुम बिल्कुल मूर्ख हो पक्के फर्श को तालाब बता रहे हो और वो महाराज गया तो तैर गया पानी में द्रौपदी ने हंसते हुए कहा अरे अब पता चला अंधों के अंधे ही होते हैं लच्छा गांठ बन गई महाभारत हुआ हंसी नहीं करनी चाहिए देखो समय से गाली, से गाली भी अच्छी लगती है, बहुत खराब है गाली। पर तो सुहावन गारी राजा। पर तो तो सुनी तो सहित समाजा के गारी दे रही है और दशरथ जी समाज के सहित हंस रहे वशिष्ठ जी हंस रहे हैं दशरथ जी हंस रहे हैं और उस, उस आनंद में सबकी भूख और ज्यादा बढ़ गई जो जितना पाते थे उससे चौगुना पागे मारा मिथिला में आकर के सबकी खुराक बढ़ गई समय पर गाली भी अच्छी लगती है और समय के विरुद्ध हंसना भी अच्छा नहीं लगता इसलिए हंसने को मनाही नहीं है पर जहां हंसना चाहिए वहां हंसो विषय भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीति हाँ। इन सब जीवों में हमारे रघुनाथ जी विराजमान हैं इस भाव से प्रेम करना मना थोड़ी है लेकिन ठाकुर जी को भुला करके केवल इन शरीरों को ही सब कुछ मानकर इनमें आसक्त हो जाना यह भजन में बाधा है श्री बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं सबहिन के हम सबे हमारे सबहिन के हम सबे हमारे जीव जन तुम लगे प्यारे क्यों बोले सब हमारे राम जी के हैं और हमारे राम जी हैं और ये सब राम जी के हैं इस नाते से ये सब हमारा सी जगत प्रीति और बहु बात। भगवत चर्चा करना मना नहीं है इसमें तो वाणी की सफलता है किसी संत का संस्मरण सुनाना इसकी मनाई नहीं है तो वाणी की सफलता है लेकिन जिस वार्तालाप से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है हमारा समय नष्ट हो रहा है दूसरे का समय भी नष्ट हो रहा है ऐसी बातचीत की कोई आवश्यकता ये बहु बात भगवान के भजन में साधन में सत्संग में बाधक है मनुष्य दो चीजों के नशे में इन पांच प्रकार के दोषों में जीता है विषय भोग निद्रासी जगत प्रीत बहु बात दो चीजों के नशे में पांच दोषों में जीता है वो दो चीजों का नशा कौन कौन है एक तो युवावस्था का नशा और एक धन का नशा एक तो जवानी का नशा और एक धनवान होने का नशा पर सत्संग में वो दृष्टि मिल जाती है कि जिस नशे में धुत होकर जीव पांच प्रकार के दोषों में जी रहा है वो धन और यौवन उनकी असलियत क्या है धन यौवन यो जाएंगे जेहिधि उड़त कपूर नारायण गोपाल भज क्यों चाटत जगधूर जैसे कपूर उड़ जाता है ऐसे ही देखते देखते बचपन से जवानी आ गई तो देखते देखते युवावस्था से बुढ़ापा आ जाए और मृत्यु भी आ जाएगी यही धन की बात है यही युवावस्था की बात है तो ये पांच दोष ऐसे हैं ये चार दोष मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रव ग्रस्त जीवन जिनके कारण मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है पर बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये जितने दोष हमने बिनाए हैं इनमें सबसे प्रधान है पहला दोष केवल पहला दोष आप हटा दीजिए सारे दोष अपने आप चले जाए पहला दोष कौन सा मंदा यह पहला है। सत्संग में प्रमाद भजन में प्रमाद आलस्य ये पहला दोष है इस पहले दोष को त्याग दीजिए कि आज से अभी से हमने अपने भीतर से निश्चय कर लिया कि हम किसी भी स्थिति में भजन साधन सत्संग में प्रमाद नहीं करेंगे अवश्य में उसको निष्ठापूर्वक करेंगे ये आप पक्का निश्चय भीतर से कर लीजिए सत्संग में प्रमाद करना छोड़ दीजिए भजन में प्रमाद करना छोड़ दीजिए बस, बस फिर तो राम जी की दया हो जाएगी फिर महाराज फिर दूसरा दोष नहीं रहेगा मंद वाला दोस्त नहीं रहेगा, भजन कर रहे कर रहे रहे हैं, हैं, रोज सत्संग नित्य भगवत सेवा कर रहे हैं तो सुमंद मती थोड़ी रहेंगे फिर तो उत्तम बुद्धि वाले हो गए फिर तो हमारा जीवन सफल हो गया फिर हम जो कुछ जानते हैं उसको मानने की सामर्थ्य हमारे भीतर आ जाएगी हमारी जानकारी हमारा व्यवहार बन जाएगा और फिर मंदभाग्य भी नहीं रहेंगे यदि भजन साधन सत्संग में प्रमाद करना छोड़ दिया है तो आप किसी भी संत के पास चले जाइए उस संत के दर्शन का सत्संग का पूरा लाभ उसी समय आपको मिल जाएगा काला किसी कालांतर में लाभ मिले इसकी प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है आपका जीवन यदि प्रमाद रहित है भजन सत्संग में भगवत सेवा में आप प्रमाद नहीं करते हैं तो संत के दर्शन का सद्या फल आपको मिल आप लोग कहीं प्रमाण दीजिए ष्णु जी का सत्संग में प्रमाद नहीं है भजन में प्रमाद नहीं है इसलिए उनको सध्यापल क्या मिला हनुमान जी का दर्शन और हनुमान जी के दर्शन का फल श्री रघुनाथ जी की शरणागति, ये उनको मिली और हनुमान जी का भी सेवा में प्रमाद नहीं है राम नाम जप में प्रमाद नहीं है भजन सत्संग में हनुमान जी का भी प्रमाद नहीं है तो हनुमान जी को क्या मिला भीषण रूपी संत के दर्शन का फल हनुमान जी को विभूषण जी के दर्शन का फल मिला रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति स्वरूपा पराम्बा भगवती श्री जानकी जी का प्रत्यक्ष दर्शन और केवल दर्शन ही नहीं अजर अमर गुन निधि ठीक तो है हनुमान जी बोले ठीक पर बहुत रघुनायक है प्रभु अस सुन का ना निर्भर प्रेम मगन हनुमान है अब देखो कितने दिन तक, तक? भीषण जी और हनुमान जी का सत्संग हुआ कितने दिन तक बताइए कितनी देर हुआ बहुत थोड़ी देर एक पहली बार मिले थोड़ी देर के लिए चर्चा हुई और राम जीषण जी को तो राम जी मिल गए और श्री हनुमान जी को साक्षात भक्ति भक्ति स्वरूप जानकी जी मिल गए और इसकी पक्की गारंटी और हो गई ये प्रमाण पत्र और मिल गया कि राम जी का छोह सदा प्राप्त होता रहेगा और हनुमान जी लौट के गए तो प्रभु कर पंकज कपी सा मिले तो पहले भी थे लेकिन इतने लाड़ प्यार से अपना हाथ मस्तक पर नहीं पधराया था आज इतने प्यार से मस्तक पर हाथ पधराया है सरकार ने के प्रभु कर पन्न कज कप के शीसा सुमीरिशो दशा सा बोले बाबा कथा सुनाते सुनाते समाधि में चलेंगे पार्वती जी ने कीर्तन किया बोले सरकार कहिए आगे कथा बोले कहें क्या मन मस्त हुआ फिर क्या बोले हम जिसके लिए महादेव से बानर बने वो मनोरथ आज पूरा हो गया आज सरकार का करकमल हमारे मस्तक पर आ गए हनुमान जी के मस्तक पर हाथ नहीं लगता था सरकार मेरे मस्तक पर हाथ मैं उसी भाव में उसी रस में पहुंचू इसलिए महाराज फिर मंदभाग्य नहीं रहेगा और फिर जीवन सारे उपद्रवों से मुक्त हो जाएगा फिर तो महाराज भजन साधन को छोड़कर दूसरे किसी कार्य का कार्य में समय ही नहीं रह जाएगा अभी श्री अयोध्या जी में पूज्य आचार्य श्रंकृष्ण आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज के उत्सव में कथा हुई थी भक्तमाल जी की तो चांद गोठिया जी आए थे उनके भाई भी आए थे गोरखपुर वाले यहीं के मुजफ्फरपुर के उनके अपने भाई आपके भाई आपके पिताजी उनके बारे में वो सुना रहे थे बोले महाराज ऐसा दिव्य जीवन जिसको कहना चाहिए कि जल में रहकर कमल जल से अलग रहता है पद्म पत्र की तरह संसार से कोई प्रयोजन नहीं केवल श्री राम जयराम जय जयराम विनय पत्रिका का, का पाठ और बस उसी भाव में रोते रहते थे, थे उसी भाव में डूबे रहते थे फिर आप घर में रहो चाहे वन में रहो यदि आपने भजन में सत्संग में नाम जप में प्रमाद करना छोड़ दिया है तो आप घर में भी रहकर सारे उपद्रवों से रहित रहकर भजन में लगे रह सकते है और यदि आपने भजन सत्संग में प्रमाद करना नहीं छोड़ा है तो हमारे जैसे बाबा जी बन के घूमने लग जाओ तो भी प्रपंच मिटने वाला ने और ज्यादा प्रपंच लग जाएगा पीछे देख लीजिए जिन लोगों के जीवन में भले ही वे संत वेश में ही क्यों ना हो जिनके जीवन में ईमानदारी से भजन सत्संग नहीं है उनके जीवन को आप देखें आपको तरस आएगी इसलिए भैया भजन सत्संग में प्रमाद न एक क्षण भी व्यर्थ न जाए हमारे विचार से तो जितनी देर सत्संग हो उतनी ही देर समूह में बैठना चाहिए जितनी देर सत्संग हो साधक उतनी देर समूह में बैठ जाए और बाकी तो फिर जो सुना है उसका स्वाद किसी एकांत में बैठकर लेना चाहिए जो अपरिपक्व साधक हैं उनको संतों के बीच में रहकर साधन का स्वाद लेना चाहिए और जो परिपक्व साधक हैं उन्हें एकांत में बैठकर के अपने अपने प्रियतम के अपने प्रभु के नाम रूप लीला का स्वाद लेना चाहिए इसलिए भैया पहला दोष सबसे भयंकर है इसलिए महाराज जी महाभारत का एक श्लोक शतम विहाय भोक्तव्यम सौ काम छोड़ के भोजन करो बिना भोजन के शरीर नहीं चलेगा इसलिए शतम विहाय भोक्तव्यम बोले तब, तब तो ठीक है आपने बहुत अच्छी बात बताई अब तो हम बस हमेशा खाते ही रहेंगे अरे बोले ऐसे मत करो बिना नहाए मत खा लेना सहस्रम स्नान मा चरे सौ काम छोड़कर भोजन करो और एक हजार काम छोड़कर स्नान करो बिना स्नान के भोजन मत करो सहस्रम स्नान मा चरे तब ठीक है केवल भोजन और स्नान दो ही काम में लगे रहेंगे खाओ और नहाओ नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करना लक्षम विहाय दातव्यम लाख काम छोड़कर जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करो दरिद्र की सेवा करो दुखी की सेवा करो गौ ब्राह्मण संत माता पिता इनकी सेवा करो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत चरेत लक्षम विहाय दातव्यम लाख काम छोड़कर दान करो और कोटिम त्यक्वा हरिम भजे करोड़ों काम छोड़कर भजन करो आपको प्रेरणा मिले इसके लिए बता रहे हैं एक सन्यासी महात्मा थे संभवतः स्वामी सत्यानंद जी उनका नाम था हमने दर्शन तो उनका को किया उनके एक गृहस्थ शिष्य थे मुंबई के अभी भी वो उनके गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा तुम्हारी बहुत इच्छा है तो तुमको हम भगवान नाम सुना देते हैं मंत्र दे देते हैं लेकिन बस ये एक घंटे घड़ी देखकर तुमको रोज भजन करना है बोले ठीक है तो समय फिक्स कर दिया इतने बजे से इतने बजे तक एक घंटे तुमको जब करना है और वह व्यक्ति अभी भी उनका आज भी यह निश्चय है चाहे जैसी परिस्थिति में उस समय पर वे भजन में बैठे एक ऐसी विलक्षण लीला हो गई कि वे व्यापारी आदमी है परदेश से जहाज से आ रहे थे यूरोप से कहीं से जहाज से वो आ रहे थे और जहाज कई बार फ्लाइट लेट हो जाती है विलम्ब हो, हो गया जहाज लेट हो गया अब लेट हो गया और वो बैठे हैं अब उनके जब का समय हो गया और इसी हिसाब से उन्होंने था कि हम आ जाएंगे घर पे पहुंच भी जाएंगे और नहा धो के अपने भजन में बैठ जाएंगे लेकिन वो भजन वाला समय अभी जहाज नीचे उतरा नहीं था थोड़ी देर में उतरने के संकेत हो रहे थे और उनके भजन का समय हो गया तो उन्होंने निश्चय किया भगवान का स्मरण करके उसी जहाज में ही वे बैठ गए और इस निश्चय के साथ बैठ गए गुरु जी ने कहा था पद्मासन लगा के जब करना कि अब एक घंटे भले कोई उठा के यहां से हमको ले जाए न तो हम उठ के खड़े होंगे और न हम किसी से बोलेंगे एक घंटा अपना भजन करेंगे निश्चय करके बैठ गए आपको सत्य घटना सुना वो व्यक्ति अभी भी है आपको सत्य घटना सुना रहा हूं पता नहीं क्या ऐसी ठाकुर जी ने लीला कर दी कि एक घंटे तक उस जहाज को लैंड करने की अनुमति ही एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगी वो ऊपर ही उड़ता रहा जब उनका नियम पूर्ण हो गया तब फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब नीचे उतरने की नीचे उतर गए। तो वो संत अब उनका शरीर नहीं है वो वृंदावन में मिले थे दोनों हमसे बड़े जुड़े हुए थे वो संत बता रहे हैं कि देखो एक घंटे निष्ठापूर्वक समय फिक्स समय में भजन करने की महिमा एक ठाकुर जी ने फ्लाइट रोक दिया ऐसी घटनाएं घट है, जाती हैं आप अपने भीतर से पक्का निश्चय कीजिए कि हमको ऐसे करना है बस को कोई, कोई, कोई लीला कर दास ने अनुभव किया अनेकों प्रसंगों में अनुभव किया अपने राम बात सन सतानवे की है सतानवे में कलकत्ते जा रहे थे तूफान गाड़ी चलती थी अभी भी शायद चलती है ना तूफान एक्सप्रेस नाम ही है तूफान उसका चलती बड़ी धीमी है बीच बीच में बहुत रुकती है तो अपने राम कलकत्ता जा रहे थे अकेले ही थे साथ में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था ठाकुर जी तो साथ रहते हैं अकेले थे इस प्रथम श्रेणी में टिकट था अब नियम यह बाहर का जल नहीं पीते ट्रेन का पानी नहीं पीते और साथ का जल समाप्त तो हो गया गर्मी का समय था अब इतनी प्यास के प्यास के मारे तालु जीव चिपके तालु और बिना स्नान के बिना ठाकुर जी का चरणामृत लिए कुछ खाना पीना नहीं प्रसाद तो थोड़ा रखा था लेकिन बिना स्नान के बिना भगवत चरणामृत लिए लें कैसे वो गाड़ी भगवान कैसी कुछ ले ली इतनी लेट जहां देखो वहां खड़ी पैसेंजर के जैसे यहां पटना से थोड़ा सा आगे बढ़े कि हम समझते हैं दिन के 11 12 बज रहे होंगे बहुत तेज भूख और प्यास दोनों प्यास इतनी थी कि चालू चिपक रहा था तो मन में थोड़ा सा ठाकुर जी जी तो साथ में ही थे तो मन में हमारे भाव आया कि शालिग्राम जी भी हैं और उनकी सेवा के लिए श्री यमुना जी का जल भी है लेकिन बिना स्नान बिना चरणामृत के कुछ ले नहीं सकते तो मन में ऐसे थोड़ा सा विचार आया कोई भगवान से प्रार्थना नहीं की मन में विचार आया कि ये जगह जगह खड़ी तो हो ही रही है भगवान कहीं ऐसी लीला करें कि ऐसी जगह खड़ी होवे हनुमान जी का मंदिर हो और तुलसी जी भी हो तुलसी जी में जल चढ़ाने को मिल जाए और ज्यादा सुविधा ने तो एक हैंडपंप हो तो वहीं नहा लें और नहा कर जल्दी शालिग्राम जी को स्नान कर शालीराम जी की सेवा बड़ी जल्दी हो जाता है धोए के पीलो दिखा के खा लो काम हो गए इतनी सरल सेवा शालिग्राम जी की तो जल्दी स्नान करा देंगे कुछ भोग लगा चरणामृत ले लेंगे आप जल पी लेंगे कुछ खा लेंगे हैंड पंप से अपने कमंडल में पानी भर ले निश्चय किया ठाकुर जी ने ऐसी मिला कि दस मिनट पीछे ही वो ऐसी जगह खड़ी होगी गाड़ी वहां कोई स्टेशन नहीं था जंगल था पास में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था और एक हैंड पंप था बड़ा पीपल का पेड़ था तुलसी जी के खूब पौधे थे हमने कहा भी ट्रेन जाए तो जाए सामान अपने पास ज्यादा नहीं तो बढ़िया से नियम करेंगे सो अपना थैला लेके हम उतरे आए से और कमंडल में जल ले के मैदान में शौच गए दातुन तोड़ के दातुन करी और खूब नहा लिया वहीं हनुमान जी के मरे छोटा सा बरंडा जैसा था वहीं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर ली चरणामृत ले लिया और संध्या वंदन करके अपना माला जपने वाला नियम भी पूरा हो गया गाड़ी खड़ी थी खड़ी हमने कि चलो अब सब काम हो गया अब यहां क्यों बैठे हैं? तो ट्रेन में बैठ जाना चाहिए जैसी बैठे वैसी हॉर्न बज गया कि अब गाड़ी आगे चलेगी। अब देखो मान लो वहीं जल तो था बिना चरणामृत के और पालिए होते कि भाई मर रहे हैं कुछ खा लो पी लो तो शायद ठाकुर जी ऐसी अनुभूति नहीं कराते फिर एक बार जब नियम शिथिल होता तो पर बात बात में खाना पीना शुरू हो जाता अनुभव भगवान कृपा करके कराते हैं इसलिए ये कोई विशेषता वाली बात नहीं बता रहे आप भी अपने जीवन में कोई एक निश्चय कर लीजिए और समय आने पर उसका त्याग मत कीजिए उसी समय आपको भगवान की कृपा की कोई ना कोई विशेष अनुभूति हो जाए इसलिए आप सत्संग में प्रमाद मत कीजिए भजन में प्रमाद मत कीजिए भगवत सेवा में प्रमाद मत कीजिए एक दूसरी घटना हम आपको सुना रहे हैं केवल इसलिए सुना रहे हैं आपको प्रेरणा मिले एक आई अधिकारी थे, अभी भी हैं अब सेवा निवृत्त तो हो गए हैं रायगढ़ के हैं रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में आता ना रायगढ़ रहेगा छत्तीसगढ़ में आता रहेगा राय रायगढ़ के उपाध्याय दमोह वाले दादाजी दादा दादा दादा के सत्संग सत्संगी जगन्नाथपुरी में कथा थी पुरुषोत्तम बाटिका का और उन्हें एक, एक महापुरुष ने नियम दिया था दमोह वाले दादाजी दादा दादा ने कि, कि आपको शाम को छह बजे से सात बजे तक एक घंटे महामंत्र का संकीर्तन करना है हरे राम हरे राम राम, राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे इसका कीर्तन करना और वे अपने पद पर सेवा में थे उस समय भी महाराज ऐसी परिस्थितियां आई कि मीटिंग में बैठे हुए हैं कमिश्नर मीटिंग ले रहा है, आवश्यक मीटिंग है और उन्होंने कहा आप हमें नौकरी पर रखें चाहे निकाल दें, हमारा नियम का समय हो गया और वहीं जेब से मजीरा निकाला और कीर्तन करने लगे। घंटे बोले एक घंटे बाद आगे की बात करेंगे सुनेंगे एक घंटे तक हम फिक्स समय से ठीक छह बजे से सात बजे तक कीर्तन करने का सेवानिवृत्त तो हो गए थे पुरी में कथा थी उस कथा में भी वो आए थे पीछे बैठकर कथा सुन थे अब कथा आरंभ होने में थोड़ा विलंब हो गया और कथा कई बार हमारी समय से पूरी भी नहीं होती समय भी आगे बढ़ जाता है तो समय आगे बढ़ गया अब वो बड़े उसमें कि कथा छोड़ें कि नियम छोड़ें क्या करें तो वो पीछे तो बैठे ही थे साउंड बॉक्स के पास धीरे से उन्होंने मंजीरा निकाल लिया और सोचा कि किसी दूसरे को विक्षेप भी ना हो धीरे धीरे हम धीमे स्वर में कीर्तन भी करते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे क्योंकि कथा छोड़ के जाना ये भी ठीक नहीं और कीर्तन छोड़ना ये भी ठीक नहीं बुद्धिमान आदमी दोनों काम करने का निश्चय कर लिया कथा भी सुनते रहेंगे कीर्तन भी करते रहेंगे उन्होंने जैसी घटना सुनाई उसे हम सुना रहे हमें कोई अनुभूति नहीं हुई पर उन्होंने कहा कि हम जैसे ही कीर्तन करने बैठे और ठीक पांच मिनट पहले वो बैठ जाते थे कीर्तन में जैसे ही समय आरंभ हुआ घड़ी देखकर कर छह से छ बज गए और आगे समय बढ़ना आरंभ हुआ उसी समय बोले दृश्य ही बदल गया कथा तो हमें सुनाई पड़ रही है कीर्तन भी हम कर रहे हैं लेकिन उस पूरे हॉल में एक ऐसा विलक्षण दृश्य हो गया कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है व्यास पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं और छोटे से बालकृष्ण प्रभु खेल रहे हैं चारों को एक घंटे तक उनको इस दृश्य का दर्शन हुआ कभी ठाकुर जी ऊपर आ जाते हैं कभी पीछे आ जाते हैं कभी पीछे खड़े हो जाते हैं एक घंटे तक बाल कृष्ण की बाल केली का दर्शन और उस समय बाल लीला का ही प्रसंग चल रहा था ठाकुर जी बालकृष्ण की बाल लीला का प्रसंग चल रहा और वे भाव विफल नेत्रों से सुधार गए दूसरे दिन हम भगवत सेवा कर रहे थे उसी उपाध्याय जी आए और रोते हुए उन्होंने कहा महाराज जी हम किसी को कहेंगे कोई विश्वास नहीं करेगा लेकिन मैंने इन्हीं नेत्रों से एक घंटे तक ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन किया है और जैसे ही वो कीर्तन की अवधि पूरी हुई और फिर वो दृश्य द्रोहित तो हो गया फिर ऐसे लगा कि हम अपने बाह्य जगत में आ गए उसके बाद कथा पूरी हुई। हमने उनको कहा कि ये लोगों में कहना मत ये भगवान ने अनुभव करा दिया निष्ठापूर्वक जो आपने जीवन भर एक घंटे कीर्तन किया और कथा और कीर्तन दोनों का समाधर किया उसका यह दिव्य परिणाम हुआ कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कृपा करके आपको ठाकुर जी की अनुभूति तो इसलिए भैया आप भजन सत्संग में प्रमाद न करने का भीतर से पक्का निश्चय कर लीजिए बस फिर तो कृपा हो जाए चाहे जितने व्यस्त हो थोड़ी देर कथा जरूर सुननी थोड़ी देर कीर्तन जरूर करना नाम जब जरूर करना राम जी क्या कराया भजन नहीं मिलेगा भजन खुद करना पड़ेगा बारी मथे गृत हो ये बरु ते तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत अपेल ये अपेल सिद्धांत हे नाथ इसलिए ये चार दोष भगवान की कृपा से छूट जावे तो फिर जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है और इन चारों दोषों में मुख्य है साधन में प्रमाद सत्संग में प्रमाद इसको, इसको त्याग दो बस गुरबात बन जाए जय जय श्री स्मरण कर चुके हैं व्यास जी अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे तो श्री नारजी ने आकर के अपने चरित्र के माध्यम से ब्यासी को भागवत धर्म की महिमा का उपदेश किया और कहा कि देखो मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था संतों का सत्संग करके उनके वचनामृत का श्रवण करके कथा कीर्तन का आश्रय लेकर और संत के अमृत का सेवन करके हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया और मुझे उस नारद शरीर में भगवान का ध्यान में दर्शन भी हो गया किंतु प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ भगवान ने कहा जिनका ज्ञान वैराग्य अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ उनको मेरा दर्शन कठिन है और मेरा यह जन्म ब्रह्मा जी की अंक से देवर्षि नारद के रूप में हुआ है और भगवान ने कृपा करके अपनी वीणा हमको प्रदान कर दी है ये वीणा किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है किसकी वीणा है दत्ताता वीणा स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्छयि हरिकथा गायम्य ये वीणा ने भगवान्दे अच्छा कथा सुनाई देते हैं समय तो हो गया फिर भी सुना देते नारद जी को वीणा कैसे मिली एक बार भगवान ने संकल्प किया कि नारद जी संकीर्तन के द्वारा मेरी उपासना का प्रचार करें नारदी संकीर्तन आचार्य वीणा बजाकर कीर्तन करते हैं संकीर्तन करते हैं मेरी संकीर्तन भक्ति का प्रचार नारजी करें और उस काल तक नारजी की प्रवृत्ति गाने बजाने में नहीं थी कीर्तन तो करते थे भगवान की कथा भी सुनते थे लेकिन वीणा बजाकर कीर्तन नहीं करते थे ठाकुर जी उनसे सेवा लेना चाहते थे तो ठाकुर जी ने लीला रची की नारजी रमा वैकुंठ पधारे भगवान की स्तुति प्रार्थना की भगवान का वंदन किया और सामने भगवान की आज्ञा से बैठे थोड़ी देर में तमाम पार्षद आ गए और पूरा दरबार ठाकुर जी का भर गया जब सब दरबार भर गया तो श्री ठाकुर जी ने नारी से कहा नारी आपका समय हो गया है अब आप पधारें कहा क्यों महाराज आपके सामने बैठकर बहुत अच्छा लगता आप क्यों हमको भेजना चाह रहे हैं ठाकुर जी ने कहा देखो यहाँ अब शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी होगी थोड़ा कीर्तन होगा हा हूह नाम के गंधर्व राज आएंगे कुछ गुणगान करेंगे तो आपको तो संगीत का ज्ञान है नहीं आप यहाँ बैठकर क्या करेंगे आप जाओ अपना राम राम करो नारद जी जो आज्ञा कह के उठ तो गए लेकिन मन में सोचने लगे कि हमको संगीत नहीं आता गाना बजाना तो क्या सुनना भी नहीं आता अरे कम से कम क्या हो रहा है सुन तो लेते अरे जी के दरबार में भी संगीत की बूझ होने लग गई पूछ होने लग गई अच्छा जब ये संगीत हमारे जी को प्रिय है राग स्वर ताल स्वर राग रागनी में कीर्तन ठाकुर जी को प्रिय है तो अब हम भी पीछे नहीं रहेंगे हम भी संगीत सीखेंगे अब बढ़िया ताल मूर्छना से युक्त होकर के केवल राग नहीं अनुराग में भर करके गा गए नारजी ने पक्का निश्चय कर लिया अब नारजी मानसोत्तर गिरी पर एक कुलूप पक्षी रहता था उसका नाम भी स्कंद पुराण में आया नाम हम भूल गए वो राजा था किसी अपराध से उलूक हो गया था एक विष्णु भक्त को निष्कासित कर दिया था इसलिए उसको बनना पड़ा, बनना पड़ा पड़ा वो महाराज संगीत का बड़ा मर्मज्ञ विद्वान था नारजी उससे संगीत पढ़ने गए राग रागनी की बारी की सीखने उससे गए उसने कहा उससे पूछा कि अब और कहा जाए बोले शेष जी के पास दीदेश जी के आओ तो पाताल में सीखने गए पहाड़ पर सीखे फिर पाताल में सीखे संगीत कई हजार साल अब फिर बोले अब कहा जाए शेष जी, जी बोले नटराज राज, राज भगवान शिव हैं कैलाश पर जाकर शंकर जी से सीखो फिर शंकर जी से पढ़े अब तो महाराज नारद जी संगीत के मर्मज्ञ विद्वान हो गए और उन्होंने कहा कि हम भगवान को तो पीछे सुनाएंगे पहले स्वर्ग में जाकर हा हा हाहा हूहू गंधर्व राज से कहेंगे कि तुम अपना सुनाओ और अब सुनाते हैं बड़े गुमान में भरे हो के हम बड़े संगीतज्ञ हैं शास्त्रार्थ करके उनको पहले परास्त करेंगे तब भगवान का दर्शन करेंगे ठाकुर जी का स्वभाव है अपने अनुगत में कोई दोष वे देख नहीं सकते उसको अपने जैसा निर्विकार निर्मल निर्दोष बनाकर रखना चाहते हैं ये ठाकुर जी का स्वभाव है ठाकुर जी ने सोचा कि संगीत पढ़ के आए ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये प्रतिस्पर्धा करना और किसी को पराजित करने की भावना रखना ये वैष्णव के स्वरूप के अनुरूप नहीं है तो ठाकुर जी ने लीला रची स्वर्ग जाने के पहले ही उन्हें मार्ग में एक नगर दिखाई पड़ा नारद जी को बड़ा सुंदर नगर बोले तो भाई इस रास्ते से तो कितनी बार निकले हैं पर इतना सुंदर नगर तो दिखाई नहीं पड़ा बड़ा सुंदर नगर नगर बहुत अच्छा था और उसके निवासी तो इतने सुंदर थे महाराज क्या कहना ऐसे लगता था कि मानो कामदेव और रति ही विविध रूप धारण करके वहां निवास कर इतने सुंदर थे महाराज अति सुंदर पर एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी ध्यान से सुने वो आश्चर्यजनक घटना ये थी सुंदर तो सब थे पर, पर कोई साबुत नहीं था सब विकलांग थे किसी विकलांग की एक आंख नहीं किसी की नाक ही नहीं तो किसी का एक कान गायब तो किसी तो का हाथ टूटा तो कोई एक पैर से लंगड़ा किसी के कुवड़ निकल रहा है ऐसा लगता था विकलांग नगर हो सब विकलांग ही विकलांगा नारजी ने कहा विकलांग होते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं ये विकलांगता न होती तो कितने सुंदर होते लेकिन आश्चर्य है दुनिया में नगर तो बहुत देखे लेकिन ऐसा नगर जिसमें एक भी व्यक्ति ठीक ठाक ना हो किसी न किसी अंग में सबके दोस्त किसी का एक अंग बढ़ाए तो किसी का एक अंग घटा हुआ नारजी वहां गए और वहां जाकर उन्होंने वहां के निवासियों से पूछा आप लोग इस नगर का नाम क्या है बोले इस नगर का नाम है दिव्यपुर इसका नाम क्या है दिव्यपुर अच्छा, आप लोग आप लोगों का परिचय आप लोग कौन हैं? बोले हम इस दिव्यपुर में रहने वाले राग रागनी। अच्छा, हम राग हैं और ये सब रागणिया हैं वैसे छह राग छत्तीस राग्निया कही जाती हैं, लेकिन जब इनके अवान भेद हम करने लग जाते हैं तो इनकी संख्या का कोई अंतर नहीं है असंख्य असंख्य राग हैं, हैं। हम सब राग रागनी राग्नि दिव्यपुर में निवास करते हैं नारजी बोले तब तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं राग राग्नियों का प्रत्यक्ष दर्शन आज हमें हो रहा है लेकिन, लेकिन आश्चर्य की बात यह है आप लोग अंग भंग क्यों है विकलांग क्यों है तो वो राग राग्णी बोले क्या करें महाराज बड़ी समस्या है एक नारद नाम का महात्मा है वो मनमाने ढंग से ऊट पटांग राग गाता है उसी के अमर्यादित गायन से हम लोग अंग भंग हो गए राग को उसके स्वरूप में ही गाना चाहिए मनमाने ढंग से नहीं गाना चाहिए नारजी का ये सब भगवान की लीला थी वास्तविकता नहीं था भगवान ने माया से ऐसा सब दिखाया नारजी का अहंकार खत्म हो गया बोले हम अभी कुछ नहीं जान पाए अभी भी हम ठीक ठीक, ठीक नहीं गा पाते बोले फिर ये बात बताओ आप लोग ठीक कैसे हो गए बोले ठीक हो जाएंगे भगवान की विभूति है गंधर्व राज हाहा हा भगवान की विभूति में भगवान की विभूति मानेंगे भगवान की विभूति वे जब ताल मुर्छना से युक्त होकर भगवान की आज्ञा से गायन करेंगे तो हम सब स्वस्थ हो जाएंगे नारी जी बोले तब उन्हीं के पास जाके पढ़ेंगे अब हम उनके पास पढ़ाई हमारी बाकी है अब झगड़ा करने का विचार नहीं है अब तो उन, उनसे भी जाकर हम ज्ञान लेंगे नारजी के मन का मैल हट गया और नारद जी प्रसन्न होकर वीणा बजाते हरिगुण गाते हुए नारद जी कीतन करते हुए वहां पहुंचे और जैसे पहुंचे तो हाहा हूहू हा, हु, ने उठकर नारद जी का स्वागत किया और कहा नारद जी आप कहते हैं कि आप हमें संगीत हम क्या आपको संगीत पढ़ाएंगे आपने जो मार्ग में दृश्य देखा था वो भगवान नारायण ने कृपा करके इसलिए दिखाया था आपके मन में जो दुर्भाव आ गया था उसको दूर करने के लिए अपने ज्ञान का अहंकार आ गया था उस अहंकार को दूर करने के लिए राम जी ने वो लीला दिखाई इस समय इस ब्रह्मांड में आपसे बढ़कर संगीत विद्या का मर्मज्ञ विद्वान और कोई दूसरा नहीं मैं आपको क्या सिखाऊंगा मैं भी आपके सामने कुछ भी नहीं चलो हम लोग भगवान नारायण के यहाँ अब हा हा गंधर्व और नारजी, रमा भगवान ने स्वागत किया है और स्वागत करके कहा हाहा हा उसे गाइए उन्होंने गाया और उनके गाने के बाद फिर नारद जी का नंबर आया संगीत की सभा होती ना तो जो मुख्य गायक होता है उसको सबसे पीछे गवाया जाता है क्योंकि लोग उसी को सुनने के लिए बैठे रहते हैं पहले गवा दिया जाए लोग के चले जाएंगे तो नारजी सबसे पीछे गाने के लिए बैठे थे अब नारजी ने जब गाना शुरू किया है केवल नारायण ये चार अक्षरों को ही गाया है पर ऐसा गाया ऐसा गाया कि भगवान नारायण झूमने लग गए सारे वैकुंठवासी झूमने लग गए हैं ऐसी अद्भुत रस धारा नामृत रस धारा प्रकट भई कि महाराज भगवान झूमने लगे आनंद में भर गए अब संगीत तो पूरा हो गया शेष जी झूम रहे नारायण झूम रहे लक्ष्मी जी झूम रही हैं सब झूम रहे हैं अब महाराज ठाकुर जी के मन में आया नार जी को क्या दें क्या दे क्या दे पुरस्कार में तो जिस वीणा को लक्ष्मी जी बजाकर भगवान को रिझाती थी ये तो के मन जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी है ना कैसी है थे भाई मनमुदरी मुदित उतारी ये अपने प्रियतम के मन की बात जानने वाली है लक्ष्मी जी ने कहा प्यारे कुछ देना चाहते हैं लक्ष्मी जी ने अपनी वीणा ही नारायण के हाथ में दे दी भगवान ने कहा पुरस्कार के रूप में हम आपको यही दे रहे हैं भगवती जगन माता महालक्ष्मी की वीणा और साक्षात नारायण के द्वारा दी गई युगल सरकार की प्रसादी इसी को भागवत में कहा गया देवदत्ता मा वीणा स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्चय हरिकथा गाय किसी प्राकृत कारीगर की बनाई वीणा नहीं है देवदत्ता वीणा ये साक्षात नारायण की दी हुई है इस वीणा पर लोक गीत नहीं गाए जाते हैं क्या गाया जाता है ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म क्या है नाम संकीर्तन ही ब्रह्म है जिस वीणा पर जिस वाद्यों पर भगवान नाम संकीर्तन होता हो वो स्वर ब्रह्म विभूषित है इसलिए वैष्णव लोग अपने वाद्यों पर लोकगीत नहीं गाने देते ये कीर्तन के हैं ये भगवान के पार्षद हैं इनकी पूजा होती है इनकी आरती होती है स्वर ब्रह्म विभूषिता क्या करते हैं इस वीणा पर मूर्चित्वा हरि कथा भगवान की कथा की मूर्छना करता हुआ गाता हुआ गाय मान गाता हुआ विचरण करता हुआ नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमारायण आया <laughs> का वर्णन किया गया भागवत धर्म का भी कम वर्णन नहीं है लेकिन भागवत धर्म के साथ जो अन्य अन्य विषयों का वर्णन है तो मनुष्य का दोष युक्त होने के कारण वो अपने मतलब की चीजें उसमें से छांट उस लेता है उसमें जो कूटनीतियों का वर्णन है जगह जगह में वो धर्म नीति सत्य नीति सदाचार्य की नीति भजन की नीति को तो नहीं स्वीकार करेगा उसमें जगह जगह जो कूटनीतियों का राजनीतियों का वर्णन है वो कहेगा महाराज बहुत अच्छा है ऐसे ही होना चाहिए एक कथा सुना देते हैं तो सधुकड़ी कथा पर सुना देते हैं, हमारे महाराज जी सुना थे खाक चौक वाले महाराज एक पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई कम से कम महीना भर कथा हुई कथा सब सुन रहे थे प्रेम से और कथा पूरी हो गई राजा ने दक्षिणाधीनी पंडित जी को बेचारे गृहस्थ पंडित जी थे अब उनके तो इसीलिए कथा वो कहने गए थे कि परिवार में आवश्यकता है कुछ राजा सेवा करेगा और राजा ने तो कुछ दिया लिया ने पंडित जी सोचे कि पोथी फिर भी छोड़ जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है राजा किसी काम में व्यस्त हो फिर ससम्मान पोथी की विदाई करेगा पोथी जी वहीं छोड़ आए घर लौट के चले आए हमारा फिर महीना भर बीत गया कोई इस खबर नहीं आई ब्राह्मणी ने कहा कि जाकर राजा को याद दिला के आइए हो सकता भूल गए हों आप नहीं गए तो इसलिए तो व्यासी फिर से गए सबसे पहले उनको राजकुमारी मिली उसने प्रणाम करके कहा पंडित जी आपने बहुत कृपा की महाभारत की कथा सुनाकर हमारी आंख खोल दी पहले सुना दिए होते तो हमारा कल्याण और पहले हो गया होता तुमने क्या सुना महाभारत की कथा बोले हमने ये सुना कि की बहुत लाड़ प्यार करते थे सुभद्रा जी को ये बिचारी पराए घर चली जाएगी फिर मैं इस प्यारी बहन के बिना कैसे रहूंगा मेरी प्यारी दुलारी है बहुत भोली भाली है अभी तो बच्ची है, फिर ब्याह कर दूंगा तो दाऊ जी ने ठीक से ब्याह के लिए चिंता की नहीं इसी बीच में अर्जुन आ गए और बस अर्जुन के साथ का हो गया तो हमारे हमारे पिताजी भी विवाह की चिंता तो कर नहीं रहे ज्यादा तो मैं भी किसी राजकुमार के साथ अपने आप ब्याह कर लूंगी चली जाऊंगा पंडित जी ने माथा ठोका हे भगवान इसने पूरी महाभारत की कथा में यही समझा और आगे बढ़े तो रानी मिली रानी ने प्रणाम करके कहा महाराज पहले कथा सुना देते तो मेरी तो मेरी आंखें ही खुल जाती क्या हुआ बोले देखो द्रौपदी के पांच ब्याह हुए पंचकन्या में आ गई और मैं तो अंधेरे में रह गई एक ही ब्याह से संतुष्ट रह गयी अरे राम राम अब तो इस घर में महाभारत कथा का बड़ा विचित्र प्रभाव हुआ और आगे बढ़े तो महाराज राजकुमार मिला तो आपने क्या सुना समझा उसने कहा महाराज हमारे तो आपका हमारा तो कल्याण का मार्ग ही खोल दिया क्या कंस सब प्रकार से योग्य थे गद्दी के लायक पर बूढ़ा उग्रसेन अपने योग्य लड़के को गद्दी पर नहीं बिठाना चाहता था जेल में डाल दिया बाप को खुद राजा बन गया अब मैं भी पिताजी को जेल में डालने का षड्यंत्र कर रहा हूं और फिर जब राजा बन जाऊंगा तब आपको बढ़िया से दक्षिणा दूंगा बोले हे भगवान इसने पूरी महाभारत में केवल दुर्योधन से ही प्रेरणा ली और कंस से ही प्रेरणा ली बड़े दुख की बात है आगे बढ़े राजा साहब मिल गए आओ आओ पंडित जी पहले कथा सुना दिए होते तो हमारा तो बहुत सा रुपया खर्च होने से बच जाता आपने क्या प्रेरणा ली बोले हमने ये प्रेरणा ली कि भगवान श्री कृष्ण शांत दूत बनकर गौरवों की सभा में पधारे पर दुर्योधन ने कह दिया कान खोलकर सुन लो माधव, बिना केशव, बिना युद्ध के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा तो अब तक तो हमने कथा नहीं सुनी थी बहुत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहे अब आप में हिम्मत हो तो लड़के भले कुछ ले जाओ करके वैसे हम आपको भेट विदाई नहीं देंगे पंडित जी बोले महाराज हमारी पोथी वापस कर दो बस हम जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए अब हम आपसे पूछते हैं क्या महाभारत में यही शिक्षा है क्या हाँ हाँ क्या करना महाभारत ठीक से सुन ले तो धर्म और सदाचार उसके भीतर प्रतिष्ठित तो हो जाएगा वो पांडवों के जैसा भगवान का अनन्या भक्त तो हो जाएगा लेकिन ये सुनने वाले इनकी मानसिकता ही ऐसी विकृत थी इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कथा सुनते हैं उनको रावण की युक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं वो कहते कंस का सिद्धांत हमें अच्छा लगता है कोई कोई कहता हमको तो महाभारत में शकुनी की चतुराई सबसे अच्छी लगती है ये तो अब ऐसी बातें कहो ही मत चतुराई चालाकी की कि लोगों को फिर उदाहरण मिल जाए और उसी में लोग भटक जाएं अब तो सीधी सीधी भगवत शरणागति की बात कहो सीधे सीधे भगवत भजन की बात कहो भगवान की उपासना की बात करो जिससे जीवों के भटकने की संभावना न रह जाए अभी एक महीने की महाभारत की कथा भी होने वाली है 2014 में 7 जून से 7 जुलाई तक राजस्थान में होगी सीकर में और उसका एक महीने का प्रसारण भी होगा लाइव जो लोग वहां रहकर सुनना चाहेंगे उनकी भी व्यवस्था वहां की गई है चाहे जितने लोग पहुंच जाए सबके आवास की और सबके प्रसाद की व्यवस्था है कोई शुल्क नहीं है उसका और जो न जा सके वे यंत्र के माध्यम से अपने घर बैठे लाभ ले सकते हैं। भारतवर्ष के प्रायः सभी पूज्य संत भी उसमें पधार रहे हैं बहुत विराट आयोजन है वस्तुतः ये सारी चर्चाएं आखिर लिखा क्यों व्यासी ने हम सब जीवों के कल्याण के ही तो लिए तो लिखा पर हमारा निवेदन ये है कि महाभारत ही नहीं भागवत भी किसी भगवत भक्त की वाणी से सुनना चाहिए हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वाले बाबा सरकार वे कहते थे यदि कोई वीत राग भगवत अनुरागी भगवत प्रेमी संत भक्त उपलब्ध न हो कथा सुनने के लिए तो केवल नाम जब करना चाहिए और एकांत में बैठकर ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए क्यों बोले जो भोगी प्रकृति के वक्ता हैं वे अपनी वासना का मिश्रण वाणी में कर देते हैं जिससे कई बार साधक के भटकने की संभावना अधिक बनी रहती है इसलिए जैसे तैसे की वाणी से भी नहीं सुनना चाहिए जिसका जीवन शास्त्रीय हो वैदिक सदाचार जिसके जीवन में प्रतिष्ठित तो हो जो स्वयं भगवत भक्त तो हो उसी की वाणी से सुनना चाहिए बड़ा प्रभाव पड़ता हमारा बहुत प्रभाव जैसे तैसे कहना भी नहीं चाहिए जे यह चरित संहारे जे गा वही गाओ पर कैसे गाओ जे गा वही यह चरित संहारे ते ये ही ताल चतुर रखवारे, वो चतुर रक्षक संभल करके गा संभल करके सुन। नारजी की प्रेरणा प्राप्त करके व्यासी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपनी समाधि में लेकर हरिम परम संपूर्ण श्रीमद भागवत ग्रंथ का साक्षात्कार अपनी समाधि में किया और उनकी समाधि में जिस ग्रंथ का साक्षात्कार हुआ उसको उन्होंने फिर लिपिबद्ध कर लिया भागवत महापुराण के रूप शवन का दृश्यों ने पूछा था कि महाराज आपने बताया कि सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को चले गए फिर आप कहते हैं कि सुखदेव जी ने भागवत को ब्यासी के मुखारविंद से प्राप्त किया तो दोनों बातों में विरोधाभास है इधर तो आप कहते व्यास तो जी बुला रहे थे और सुखदेव जी ने उत्तर तक नहीं दिया वो जंगल में चले गए और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने भागवत पढ़ा तो भागवत पढ़ने में उनकी प्रवृत्ति कैसे हुई एक प्रश्न तो ये है दूसरा प्रश्न ये है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके जीवन में भी संसार की पदार्थों को त्यागने का बल आ जाए इसमें कठिनाई है वे भी भोगों का त्याग नहीं कर पाते है कुछ नहीं पर जो भी है उसको भी वो छोड़ नहीं पाते फिर इस धरती का सप्तीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट राजर्षि परीक्षित जिसकी अभी वृद्धावस्था नहीं आई है पूर्ण युवावस्था है और उस युवावस्था वाले परीक्षित ने संसार को तृण के समान त्याग दिया परम वैराग्यवान होकर के कथा सुनने बैठ गया यह बहुत आश्चर्य की बात है महाराज युवावस्था में वैराग्य हो जाए ये बहुत कठिन है हा किन्नी भाग्यशालियों को हो सकता है नहीं तो महाराज लोग वैराग्य की बातें कब करते हैं शंकराचार्य जी ने आदि शंकराचार्य जी ने बड़ा व्यंग किया है इसके वैराग्य की चर्चा, चर्चा तब करते हैं कब जब अंगम गलितम पलितम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहित दंडम तब, तब चर्चा, चर्चा करते हैं पर उस समय चर्चा करना उपहासास्पद हो जाता है कैसे आहा धन्य है शंकराचार्य जी रहे हैं वयसी कटे का काम बिका वयसी कटे का काम विकारा सुस्के नीरे कह कह सा बीत गई अब आप त्याग तपस्या और ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे हो क्या लाभ है तालाब सूख गया अब उसकी सुंदरता का वर्णन करो क्या मतलब है इसलिए भैया रमा विलास राम श्रामी तजत तजत बमन के समान त्याग देते हैं जाहु युवैव मलवत उत्तम श्लोक लाल सह इसलिए बिहारी जी बाल्यावस्था से सत्संग करे बाल्यावस्था से भजन में लग जाए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी अपने पिता की उंगली पकड़कर संत दर्शन करे सत्संग करे क्या होगा बोले भैया जब आपकी बाल्यावस्था भगवान की उपासना में भक्ति में जाएगी तो आपकी जुबानी सुधर जाएगी जब आपकी जुबानी सुधर जाएगी तो बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा यदि बचपन बिगड़ गया यदि जवानी बिगड़ गई तो पक्का कर लो बुढ़ापा भी सुधर नहीं सकेगा जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना जरूरी आप बचपन बालकों का सुधरे उसके लिए पिता माता को सुधरना चाहिए आपके पिताजी ने तो आपको सत्संग में भजन में लगाया कि नहीं अब वो न लगे होते तो कैसे लगाते आज की समस्या यही है आज युवा वर्ग भटकाव की स्थिति में है उसका कारण यही है कि बाल्यावस्था से उसको भजन के सत्संग के सत्य सौच सदाचार ब्रह्मचर्य के कोई संस्कार नहीं दिए जाएगा धार्मिक शिक्षा का सर्वथा अभाव उधर उदर भरे सी धर्म सिखावा अर्थ और काम प्रधान शिक्षा है भोग प्रधान शिक्षा है कहीं धर्मशास्त्र को स्थान है शिक्षा में मुक्ष शास्त्र को कहीं स्थान है ईसाइत से प्रभावित स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद और फिर अपने पास रख के नहीं पढ़ा रहे हैं महाराज ज्यादा अमीर होते हैं वो जाने कहां, कहां भेज के भारत में दूर दूर भेजते हैं और ज्यादा अमीरी का नशा चढ़ जाता वो धरती समुद्र के उस पार भेज देते पढ़ने के लिए पर वो देवता बनने भेजते हैं कि दैत्य बनने भेजते हैं तो ठाकुर जी ही जाना क्या बनने भेजते भगवान जाना भारत का दुर्भाग्य ही यही रहा कि स्वतंत्रता के बाद जिन हाथों में इस देश की बागडोर गई वे विदेश में पढ़े लिखे थे उनकी गाय में श्रद्धा नहीं थी उनकी सनातन धर्म में श्रद्धा नहीं थी वे हिंदू को हिंदू कहने में संकोच करते थे हिंदू को गैर मुस्लिम कहते थे वे पुराणों को उपन्यास बताते थे व्यास नाम का विद्वान हुआ उसने मनोरंजन के लिए उपन्यास लिखे जिनको लोग पुराण कहते हैं इनमें सच्ची घटनाएं नहीं है यह कहना था इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री का तो उस व्यक्ति का दोस्त नहीं था ये जो लंदन में पढ़ाई की गई उसका दोस्त था हम किसी दल किसी पंथ या किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, ना हमारा किसी के प्रति कोई पक्षपात है लेकिन जो यथार्थ बात है वो बात कही जा रही है भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित जिसका जीवन हो ऐसा, ऐसा कोई शासक इस देश में आया होता तो आज जो इस देश की दुर्दशा है वो दुर्दशा इस देश की नहीं होती वैदिक सनातन संस्कृति का मूल मानवीय सभ्यता का मूल जगत जननी गो माता कैसा अत्याचार गाय पर हो रहा है? कहने को हम विकसित हो रहे हैं लेकिन हमारा चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है वैचारिक पतन होता चला जा रहा है आप ईमानदारी से बता यदि हमारा वैचारिक स्तर नीचे गिर गया है यदि हमारा तो चारित्रिक स्तर नीचे गिर गया है तो क्या हम अपने आप को विकसित कह सकते हैं क्या हम विकसित नहीं है हम विनाश के कगार पर खड़े हैं और अपने को विकसित मान रहे हैं यह हमारा दुर्भाग्य है इसलिए आवश्यकता है बचपन सुधारने की अब आज की समस्या क्या है स्कूलों की तो यह स्थिति है मैया बाप भी बहुत आधुनिक बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को वो सिनेमा के गीत गा करके नाच के दिखावे तो वे माता पिता बड़े राजी होते हैं कि देखो हमारे बच्चे कितने बढ़िया क्या कहते उसको डांस कहते क्या कहते करना सीख गए वे ये नहीं सोचते हैं कि हम किस ओर इनके जीवन को धकेल रहे हैं ये वे अपने मन में विचार नहीं कर पाते अब अब ध्यान देकर के सुने बचपन तो हमने बिगाड़ा खुद ठीक है अब वे स्नातक बनके निकले पूर्ण आसुरी भावापन्न होके निकले मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन करवा वहीं सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर पानी पूरा निश्चरत्व का प्रमाण पत्र लेकर आए बाहर अब वो दिन चढ़े तक सोते हैं जो नहीं खाना चाहिए वह खाते हैं जो नहीं पीना चाहिए वह पीते हैं जहां नहीं जाना चाहिए वहा जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं फिर आप लोग संतों के पास जाकर कहते महाराज लड़का बात नहीं मानता लड़की बात नहीं मानती महाराज कुछ कृपा करें ये कथा कीर्तन में नहीं बैठ क्यों बैठे कथा कीर्तन में उनकी मानसिकता ही नहीं है उनको आपने यह जानने का अवसर ही नहीं दिया कि तुम मनुष्य हो मनुष्य शरीर तुम्हें किस लिए मिला है ये जानने का अवसर आपने उन्हें नहीं उनका क्या दोष है अब फिर आप उनके जीवन को मोड़ना चाहते हैं और उस अवस्था में पहुंचने के बाद उनको ज्यादा मोड़ोगे तो वे टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं इसलिए बहुत विचार की बात है आप कहते युवा वर्ग को जोड़िए युवा वर्ग नहीं पहले बच्चों को जोड़ें पहले हम खुद जुड़ें और जुड़ने के बाद अपने बच्चों को जोड़ें और जब बच्चे युवावस्था में जाएंगे उनका जीवन सत्संग बन जाएगा ए, आज भारतवर्ष की युवावस्था को सत्संग की आवश्यकता है और ये सत्संग युवावस्था को मिल जाएगा तो भटकाव समाप्त तो हो जाएगा स्वेच्छाचारिता समाप्त तो हो जाएगी श्रृंखलता समाप्त हो जाएगी और उसके लिए बचपन को सुधारने की आवश्यकता है हमारी प्रार्थना है हर घर में कीर्तन आरंभ कर दीजिए आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग हम आपको भगवान की साक्षी में वचन देते हैं भागवत जी साक्षात ठाकुर जी हैं इनके समक्ष वचन देते हैं यदि आप अपने घर में आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग का पक्का निश्चय कर लें सपरिवार सत्संग करेंगे छोटे बड़े बूढ़े सब उसमें सम्मिलित होंगे जो उसमें सम्मिलित नहीं होगा उसको भोजन पानी बंद चौबीस घंटे में एक कोई समय निकाल लो भले ही रात्रि को नौ से दस निकाल लो दस से ग्यारह निकाल लो आधा घंटे घड़ी देखकर कीर्तन और आधा घंटे सत्संग एक व्यक्ति किसी सदग्रंथ को कर सुनाने लग जाए, बाकी, बाकी लोग सुनने लग जाए बार से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं कभी कोई बच्चा पढ़ रहा कभी कोई बच्ची पढ़ रही बस पढ़े और लोग सुने तो रोज सत्संग जब घर में बच्चों को मिलेगा आपको मिलेगा और रोज कीर्तन घर में होगा सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज आपके घर के बालक ही ध्रुप प्रहलाद बन जाएंगे अब होता क्या है कुसंग निरंतर मिल रहा है असत्संग थोड़ी देर भी नहीं मिला है साल दो साल में एकाध कोई कथा सुनने को मिलेगी बिचारी कहां तक फायदा करेगी आपके ऊपर वाली टंकी जिसमें पानी जा रहा है उसमें दो इंच का पाइप है पानी चढ़ाने वाला और आठ इंच का बंबा खुला हुआ है तो चाहे जितनी अच्छी मोटर हो पानी चढ़ाते रहो पानी पड़ेगा टंकी में कुसंग तो पहले समाप्त करो इसलिए नित्य संकीर्तन की आवश्यकता है और नित्य सत्संग की आवश्यकता है आप यदि चाहें तो हम ऐसे उदाहरण आपको इस देश में दे सकते हैं जहां रोज कीर्तन हो रहा है और रोज कथा हो रही है हम कहेंगे कि आप जाइए वहां पता लगा कि आइए उन लोगों का गृहस्थ आश्रम कितना सुखमय खूब व्यापार करो खूब नौकरी चाकरी करो भगवान ने खेती पाती दी है वो भी करो जो काम दिया है प्रेम से करो पर ये पक्का निश्चय कर ले हर गृहस्थ आधा घंटे कीर्तन आधा घंटे सत्संग अरे नारायण चौबीस घंटे में आप एक घंटे भी ठाकुर जी के लिए नहीं निकाल सकते तो तुम अपने को मनुष्य कैसे कह सकते हो इतना करके देखो फिर देखो कैसा दिव्य जीवन होता जाता शेरध्या जी में ये बात हमने कही थी गृहस्थ को सत्संग जितना जरूरी है उससे भी अधिक जरूरी संतों को सत्संग अयोध्या जी में हमने कहा था हर स्थान में कीर्तन होना चाहिए हर स्थान में कथा होनी चाहिए कथा कीर्तन के अभाव में जीवन राक्षसी जीवन होता है इसलिए कौमार आचरे प्राद्यो धर्मान भवता जन्म कुमार अवस्था से ही भजन में लग जाना चाहिए भागवत धर्म का पालन करना चाहिए एक जगह कथा हुई उज्जैन कुंभ की बात एक युवक तीस वर्ष की आयु का युवक पैंतीस चालीस वर्ष की आयु का युवक होगा बहुत जोर से रोने लग गया सब लोग समझा में पिता माता रोने नहीं बंद नहीं अपने ठाकुर जी के शिविर की ही बात उसके पिताजी ठाकुर जी के शरणागत क्षत्रिय परिवार की घटना लौट गया है हमने पूछा भाई क्या हो गया कथा संशोषण से इतना क्यों रो रहे उसने रोते रोते कहा कि मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि मेरी इतनी आयु बिना कथा सुने क्यों बीती आज मुझे अपने पिताजी पर गुस्सा आ रही है पिताजी से बोले इन पर हमको गुस्सा आ रही है ये दौड़ दौड़ के वृंदावन आपकी कथा सुन के आते आ हमको कभी नहीं कहा कि तुम भी कथा सुनो ये तो कुंभ है यहां हो रही है कथा तो हम सुन रहे और उस बच्चे का जीवन बदल गया जब तक हमें जीवन में सत्संग नहीं मिला तब तक हमारे जीवन का आरंभ ही नहीं हुआ है, समझो हमारे जीवन का आरंभ उसी दिन से होता है महाराज भागवत में तो यहां तक लिखा है यहां तक लिखा है महाराज सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक जी महाराज कह रहे हैं आयुर्त उद्दय नीत उत्तम श्लोक वार्ताया मनुष्य की आयु नष्ट होती चली जा रही है सूर्य उदय हुए फिर सूर्य अस्ता को गए गर्मी चली गई वर्षा आ गई वर्षा चली गई फिर ठंडी आ गई ऐसी समय बीत जाता है मृत्यु निकट आ जा है मृत्यु निकट आ जाती है जितनी देर हमने कीर्तन किया, किया जितनी देर हमने भजन किया जितनी देर हमने सत्संग किया समझ लेना उतनी ही देर हम जीवित रहे तो भगवान युवावस्था में वैराग्य होना बड़ा कठिन है पर युवावस्था में वैराग्य हो गया आश्चर्य की बात आप कृपा करके सुनावे श्री सूत जी ने उत्तर दिया है सुखदेव जी घोर जंगल में चले गए हैं भागवत जी का प्राकट्य हो चुका है व्यासी विचार करते भागवत किसको पढ़ावे एक ही ध्यान में आते हैं सुखदेव जी पर सुखदेव जी जा चुके हैं जंगल में एक दिन व्यासी ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक कंठस्थ करा दिए और कहा बेटा जब तुम्हें भय लगे तो जंगल में इन श्लोकों का गायन कर लेना व्यासी के शिष्यों ने एक श्लोक गाया बहुत सुंदर श्लोक है वरहा पीडम नट वर बपुहू करण बिभ्रदवा सह कनक वैजयती मला रेणो रधरसुधया पूरयन वृंद्यम स्वद रमण प्राविशदीर्ति दर्शन करें ठाकुर जी वरहायू पिछिका मुकुट नटवर वपु नटवर स्वरूप कानों में कनेल का फूल है कर्णयोह द्विवचन है कर्णिकारम एक वचन है श्री जीव गोस्वामी जी महाराज कर्णिकारम के ऊपर क्रम संदर्भ नाम की भागवत जी की टीका में लिख रहे हैं वे कहते हैं ही है द्विवचन और कर्णिकार में एक वचन क्यों है कर्णयोह द्विवचन और कर्णिकार एक वचन क्यों है बोले इसलिए है कि एक ही कनेल का फूल है कभी ठाकुर जी इस कान पर रख लेते कभी इस कान पर एक कृष्ण से संकेत पुष्पम टीका में लिख रहे हैं कृष्ण से संकेत पुष्पम कदाचित दक्षिण करने विदात कदाचित बाम करने। कभी दायने कान पर रख लेते हैं कभी बाएं कान पर क्यों बोले जब ठाकुर जी सवेरे सवेरे गैया चराने चलते हैं कृष्ण ब्रज आ जाती हैं अब नंद बाबा हैं यशोदा मैया है, सामने खुलकर बातचीत तो हो नहीं सकती तो वे अपने विरह कातर नेत्रों से प्रियतम के मुख की ओर देखकर अपनी आखों से ही आंखों के इशारे से ही पूछती हैं प्रियतम आपके आप बिना एक एक, एक पल, पल युग के, के समान बीतता है फिर आप संध्या के समय गैया चरा के लौटेंगे इतनी देर तक बिना दर्शन के, के हम कैसे जीवित रह पाएंगे आज किधर जाएंगे गैया चराने तो ठाकुर जी ऐसे कनेल का पुल हाथ में लेकर मुस्कुराते हैं और इधर जाना हो तो ऐसे संकेत करके फिर ऐसे रख लेते कान पर अभी सारे, अभी सारे सारे, सारे में बातचीत तो हो जाती है गोपियां समझ जाती है ठाकुर जी इधर जाएंगे गैया चराने और मान लो इधर जाना है तो धीरे से मुस्कुरा के इधर डाल देते आज इधर की ओर से जाएंगे चराने बस गोपी कहती है चलो सकी वह जाई जहां बसत ब्रजराज गोरस बैच हरि मिले एक पंथ दूध दही का तो बहाना है हरि मिले एक पंथ दुका और महाराज गोपी इतना प्रेम विफ्बल हो जाती है उसको कहना चाहिए कि कोई दही लेरी दही दूध ले, दूध, ले, दूध।, ले दूध लेकिन दूध दही लेने की आवाज लगाना भूल जाती है और वो कहती है अरे कोई श्याम सुंदर लेरी श्याम सुंदर अरे कोई मदन मोहन लेरी मदन मोहन मलुकदास मलुक ने इस भाव, भाव का एक पद कहा ग्वालनी रांची है के रंग ग्वाली रांची हो गई है देह सूरती सब पीसरीह सूरत बीसरी श्याम सुंदर का मुख देख के देह की सुंदर भूल गई देह सूरती सब पीसरी मगन ज्ञान किए अंग आ मगन ज्ञान किए अंग वालनी वालनी रा ग्रुप ही तो चली गई पर एक इतनी प्रेम बाबरी हो गई कि वो घर का रास्ता भूल गई प्रेम मगन ग्वाली भई प्रेम मगन ग्वाली सर जित चलता निज वासर जित शिवा शर चलता चल शिवा शर जित चलता पर कहती कोई कान लेरी कान कोई श्याम लेरी श्याम का रंगी हरी प्रेम कथा कथा पटे पटी कैसे के जा। कैसे जा कहीं जा मलूक मिले रवि किरण जो मल्लू मलूक सम संकेत संकेतम कदाचित दक्षिण करने विधधात कदाचित वाम करने कभी कान पर रखते हैं कभी बाएं कान पर। माला है, परिमाला घिरे हुए हैं घेरे हुए हैं गैया चरा रहे हैं ग्वालवार जय जयकार कर रहे हैं इतने सुंदर हैं अपने चरणों के स्पर्श से वृंदावन को वैकुंठ से भी अधिक मनोहर बना दिया एक बार सुखदेव जी का मन हुआ इतने सुंदर हैं सगुण श्री कृष्ण क्यों ना उन्हीं का भजन किया जाए पर तो योगियों को अपने मन को रोकने का भ्यास रहता है उन्होंने सोचा सुंदर तो बहुत हैं और कहीं स्वभाव सुंदर नहीं हुआ तो आवश्यक नहीं कि जो बहुत सुंदर उनका स्वभाव भी सुंदर हो उन्हें अपनी सुंदरता का गुमान होता मारा सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हम तो जाए उनसे प्रेम करने और वो कहें कि तुम्हारे जैसे नंग धड़ंगे बाबा जी से हम प्रेम नहीं करते तो हमारा तो इधर भी छूट गया उधर भी कुछ मिला नहीं फिर अपने मन को रोक के सुखदेव जी बैठ गए थोड़े दिन बाद फिर व्यास जी के शिष्य आए अबकी बार ऐसा सुंदर भाव उन्होंने कहा आहा। भगवान, भगवान के, के करुणा में स्वभाव का वर्णन है अहो वकीम स्तनकाल काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साधु लेभे गतिम धातृचिता कंबार कम्बा शरण व्रजे म देखो तो सही कितने आश्चर्य की बात है बकदैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके आई और उस दुष्टा ने कालकूट विश्व से सने हुए स्तन को भगवान बालकृष्ण के मुखार में दे दिया वो प्रेम करने नहीं आई थी जिघान सया मारने का विचार लेकर आई थी मारने का संकल्प लेकर आने वाली बाल हत्यारिणी दुष्टा जिन्होंने माता की गति दे दी वो प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे देंगे इन श्री कृष्ण से बढ़कर कोई कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए कंबा दयालु शरणम बजे महाराज जैसे ही सुखदेव जी ने सुना व्याकुल हो गए और समाधि भंग हो गई ब्यासी के शिष्यों के पास जाकर पूछने लगे बड़ा मीठा श्लोक सुनाया कहा रहते हैं आप लोग बोले हम लोग सम्याप्राशाश्रम में निवास करते हैं ब्यासी के आश्रम का नाम है सम्याप्राश तो व्यासिकाश्रम हां आपके गुरुदेव बोले हमारे गुरुदेव अनंत श्री सम्बलकृत पराशर नंदन सत्यवती नंदन कृष्णद्वई पायन भगवान वेद व्यास ये हमारे सदगुरुदेव हैं देखो बहुत ध्यान से सुने ज्ञान संबंध तोड़ता है भक्ति तोड़ती नहीं भक्ति जोड़ती है फल दोनों कई कई है अंतर नहीं है पर ज्ञान तोड़ता है और प्रेम भक्ति जोड़ती है सुखदेव जी को पहले ज्ञान उत्पन्न हो गया टूट गया संबंध की नहीं पिताजी कह रहे सुख सुख कहा जा रहे हो मुझे छोड़ के बोलो तो सही उलट के देखा नहीं उत्तर तक नहीं दिया संबंध टूट गया ज्ञान से अब भक्ति उदय हो गई है सुखदेव जी के भीतर एक में भगवान का सुंदर स्वरूप सुना और दूसरे में भगवान के विलक्षण स्वभाव करुणा में स्वभाव को सुना अब तो बोले अब संबंध जुड़ गया पहले टूट गया था बोले वो आपके गुरुदेव हैं? बोले बोले आपके तो गुरुदेव हैं और मेरे तो पूज्य पिताजी अब तक पिताजी नहीं थे क्या भैया संसार के नाते से जो नाता है वो बंधन कारक है संसार के नाते से जो नाता है वो बंधन कारक है और श्री ठाकुर जी के नाते से जो नाता है मानिए सभी राम के नाते वो नाता बंधन कारक नहीं है वो तो छुड़ाने वाला है पुत्र भक्त है अनुरागी है वैष्णव है यदि भक्त के नाते आप पुत्र से संबंध जोड़ रहे हैं तो आप खूब प्रेम कीजिए संत से प्रेम करने का फल मिलेगा आपको आपके पिताजी हैं इससे निषेध नहीं किया जा रहा है लेकिन केवल लौकिक संबंध के नाते प्रेम बंधन कारक है तो आप विचार करें पिता के रूप में हमें भगवत भक्त प्रेमी संत ही प्राप्त हुए हैं भगवान कितने दयालु हैं हमको संत खोजने नहीं जाना पड़ा हमारे घर में पिता माता के रूप में ही संत स्वभाव के लोग हमें मिल गए ये आप अपने मन में अनुभव करें अब फिर उनसे प्रेम करें तो पिता का पद हट नहीं जाएगा पिता का पद रहेगा पर भगवान के नाते से जो संबंध होगा आदर होगा वो मोह में डालने वाला नहीं होगा वो संसार के चक्र में उलझाने वाला नहीं होगा वो मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला होगा इसलिए सपरिवार भक्ति करो संबंध तो रहेंगे रखने भी पर संसार के नाते रहेंगे तो ये संसार के चक्र में डालेंगे और ठाकुर जी तो के नाते रहेंगे तो ये संसार में रहकर संसार से छुटकारा दिला देंगे जाके प्रियन राम वे देता कोट बेरी समय परम सी हरिशरण तो आज सुखदेव जी बिना बुलाए ब्यासी के निकट पहुंच गए साष्टांग दंडवत किया कुछ कुशा और समिधा चरणों में रखी रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए हृदय से लगाया बेटा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे परमहंसों की संगीता है और तुम ही इसके उत्तम अधिकारी हो भागवत जी पढ़ाई और हे ऋषियों तुमने दूसरा प्रश्न किया है कि परीक्षित को युवावस्था में वैराग्य कैसे हो गया युवावस्था में तो वैराग्य प्राया नहीं होता फिर राजा को वैराग्य हो गया राजा नहीं चक्रवर्ती राजा को वैराग्य हो गया देखिए परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं नवधा है नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी जी परीक्षित के वक्ता का जन्म और वक्ता का स्वरूप वक्ता का स्वभाव बता दिया सुखदेव जी के चरित्र के माध्यम से अब श्रोता परीक्षित का चरित्र श्रोता के चरित्र की क्या जरूरत पड़ गई बोले लिखते श्रोता वक्ता, वक्ता समशीला जब तक श्रोता वक्ता दोनों समान शील के नहीं होंगे तब तक रस नहीं आएगा वक्ता का नाम क्या है क्या है वक्ता का नाम ब्रह्मरात और श्रोता का नाम क्या है विष्णुरात क्या अंतर है ब्रह्मरात और विष्णुरात में क्या अंतर है क्या अंतर है इतना ही अंतर है नागनाथ और सांपनाथ में कितना अंतर है नागनाथ और सांपनाथ में कितना अंतर है उसी को नागनाथ कहेंगे उसी को सांपनाथ कहेंगे रात ददाती रा जो ब्रह्म को प्रदान कर दे वो ब्रह्मरात और जो भगवान को दे दे वो विष्णुरात, दोनों ही जीवों को भगवान प्राप्ति कराने वाले हैं सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद न होता तो ये भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ हम लोगों को सुनने के लिए मिलता केवल वक्ता ही नहीं देता है ध्यान से सुने वक्ता ही नहीं देता है श्रोता भी भूलता है पूज्यपाद स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज आज उनका जन्मदिवस है आज आनंद वृंदावन से फोन आया था बोले वहां बड़ा उत्सव हो रहा है सब लोग आपकी याद कर रहे हैं अनक भाई हम तो मिथिला में हैं हमारा यहीं से प्रणाम कुछ स्वामी श्री अखंड सरस्वती जी महाराज वो कहते थे केवल वक्ता भूरिदा नहीं है कहते ना भूवि ग्रणंथिथे भूरीदा जा वो सबसे बड़े दानी जो कथा का दान करते हैं स्वामी जी स्वामी श्री जी महाराज कहते थे वक्ता ही भूरिदा नहीं है श्रोता भी भूरीदा है अब भगवत कृपा से हम आपको सुना रहे हैं किसी एक महान भाव के मन में तीव्र श्रवण की प्रेरणा न जगती तो क्या हम वृंदावन से यहां आते और क्या इतने लोग बैठकर सुनते सुनते तो ये जो कथा रस का दान किया जा रहा है इसमें वक्ता तो माध्यम है ही है प्रधान, प्रधान श्रोता जो परीक्षित बन, पर बन, बन के बैठा, बैठा वो भी माध्यम है यहां तो प्रधान, प्रधान श्रोता बाबा, बाबा गरीबनाथ जी, जी को बनाया है इसलिए वक्ता भी भूरिदा और श्रोता भी भूरिदा श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता किसको देगा किसको सुनाएगा श्री परीक्षित का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है परीक्षित के जन्म का श्रवण कराने के लिए महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया गया श्री वृंदावन बिहारी लाल की परीक्षितोथ राजस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय श्री कृष्ण की कथा का उदय यहां से होने वाला है इसलिए श्रोता का भी चरित्र सुनाया जा रहा है वक्ता का चरित्र सुनाने के बाद देखो पापी को अपने पाप कर्म का फल अवश्य मिल कितने दिन में त्रिभीर वर्ष ही बहुत भयंकर पाप होगा तो लोग कहते ना कि देर अवीर मिलेगा जब अरे देर अवीर नहीं भयंकर पाप होगा तो तीन वर्ष में उसका परिणाम सामने आ जाएगा त्रिवीर वर्ष उससे भी भयंकर पाप होगा तो त्रिवीर मासई तीन महीने में उसका परिणाम आ जाएगा सामने और उससे भी भयंकर पाप होगा तो त्रिवीर दिने जो पाप करोगे तीन दिन में उसका परिणाम सामने उपस्थित हो जाएगा त्रिभी वर्ष त्रिभीर, त्रिभीर मास पक्षर दिन अत्युत्कट पापस् फलु अत्यंत उत्कट पाप का फल यहीं भोगने के लिए मिले भले ही कोई प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा हो कि हम जो कुछ उठपट करेंगे कौन जाता है इसको करने से हमको ये फायदा हो जाएगा तो भी मनुष्य को बड़े से बड़े किसी लौकिक लाभ के चक्कर में पड़ के भी लोभ के चक्कर में पड़ के भी किसी भयंकर पाप कर्म को करने के लिए उतारू नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका परिणाम अवश्य भोगने के लिए मिलेगा आपने सुना कुछ दिन पहले की घटना 2001 में 26 जनवरी के दिन गुजरात में सौराष्ट्र में भयंकर भूकंप आया था उस समय हम प्रयाग में थे, कुंभ का पर्व चल रहा था और वह एक बड़ी भयंकर गुजरात के लिए त्रासदी का समय था उस समय की एक घटना हम राजकोट गए थे तो वहां के लोगों ने हमको पढ़ाई थी अखबार में गुजराती अखबार में एक जहां घड़ी बनती कौन सी मोरबी मोरबी सौराष्ट्र में मोरबी है ना जहां घड़ी बहुत बनती टाइल्स भी वहां बनती मोरबी में तो मोरवी में मच्छु डैम टूट गया था पुरानी घटना है और उससे इतनी बाढ़ आ गई थी कि वहां की भैंस गाय चौथे चौथे मंजिल पर मिली मरी हुई मने चार चार मंजिल के मकान डूब गए थे पानी बहुत बड़ा जनसंहार हुआ था मच्छु डैम टूटा होगा सुना होगा आपने पुरानी बात है तो उस, उस समय एक, एक यवन, यवन ने घरों में घुस करके मृत शरीरों के ऊपर से सोने, सोने के आभूषण उतारे थे, थे। और लूटपाट का काम भी ऐसे समय में करने वाले लोग करते हैं फिर, फिर वह व्यक्ति वो सारा सोना आभूषण आदि लेकर जो भी उसको मिला हाथ बड़ा वो लेके कच्छ चला गया और वहां उसने ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम किया और बहुत बड़ा अमीर आदमी हो गया और जब वो भूकंप आया तो उसकी चार मंजिल की कोठी थी पूरे के पूरे जमीन में समाधि हो परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा केवल अकेला वह व्यक्ति जीवित बच गया मलवा हटा उसके बच्चों के शरीर पर भी आभूषण थे उससे कहा कि इनको तुम ले लो वह रोने लग गया उसने कहा एक बार मुर्दों पर से आभूषण उतार चुके हैं अब द्वारा मुर्दों पर उतारने द्वारा मुर्दों से उतारने की हमारी हिम्मत नहीं है हमने उस भयंकर संकट के काल में जो लूट मार का भयंकर पाप किया था उसका परिणाम खुदा ने हमको दे दिया प्रत्यक्ष अब मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं बचा ये बड़े अच्छे ढंग से घटना उसमें फर में आई कोई हो मनुष्य जो कुछ किया है उसे भोगना पड़ेगा इसलिए भैया पाप कर्म मत करो मलुकदास जी ने एक जगह कहा है कि धर्म के ठेकेदार बैगन मत खाओ गोभी मत खाओ मसूर मत खाओ मूली मत खाओ गाजर मत खाओ इसका तो प्रचार करते हैं किंतु झूठ मत बोलो चुगली मत करो ईर्षा मत करो किसी से डाह मत रखो इसको न खुद मानते हैं न दूसरों को समझाते हैं वो ये नहीं करे कि जो शास्त्र में निषि वस्तु इनको खाना चाहिए वो ये नहीं करें वो ये कह रहे हैं कि केवल इनको खाना तो हमने छोड़ दिया पर जो वस्तुता छोड़ने के दोष दुर्गुण उनको हमने नहीं छोड़ा तो इन केवल वस्तुओं को छोड़ने से हमको क्या लाभ मिलेगा इनको छोड़ने के साथ हमें पाप कर्म का भी त्याग करना चाहिए तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा सत्य बचन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया इसलिए भैया पाप कर्म से जीवन भर बचना चाहिए पांडवों का क्या अपराध था उन्हें लाक्षागृह में जलाया क्या अपराध था दूर दूर तक विचार करके देख लो क्या गलती थी उनकी भीमसेन को विष खिलाकर मारने का षड्यंत्र क्या दोस्त था भीमसेन का यही दोस्त था कि वे सुंदर बहुत थे वो बलवान बहुत थे आप विचार करें भीमसेन से ड्रेस न रखा गया होता ये हमारे बड़े भाई हैं ऐसा आदर कौरव देते तो कितनी शक्ति होती कौरवों की? युधिष्ठिर सब प्रकार से बड़े थे दुर्योधन से आयु में बड़े थे ज्ञान में बड़े थे सद्गुणों में बड़े थे अपना बड़ा भाई कहकर दुर्योधन ने उनको आदर दिया होता तो भारतवर्ष का इतिहास ही कुछ दूसरा होता पांडवों से द्वेष किया पांडवों को जलाकर खात करने का षड्यंत्र किया गया लेकिन श्रीकृष्ण जिसके रक्षक हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। यज्ञ से द्रौपदी पांडवों को पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई यद्यपि पैतृक राज्य पांडव का था वस्तुतः उत्तराधिकार के हिसाब से वह गद्दी युधिष्ठिर को मिलनी चाहिए थी धरतराष्ट्र के पास तो धरोहर के रूप में उसको रखा गया था तब तक के लिए जब तक पांडु का कोई वारिस ना आ जाए युधिष्ठिर सब प्रकार से योग्य थे युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए था अरे हसनापुर का राज्य उनको नहीं दिया था तो कोई अच्छा सा नगर देते पर षड्यंत्र फिर किया गया पांडवों को खांडव बन दिया गया जंगल ये कोई नगर नहीं था वहां संस्कृत में खांडव झाऊ को कहते हैं झाऊ का जंगल था पूरा जमुना जी का किनारा पर ठाकुर जी ने कृपा की अर्जुन ने खांडो वन जलाया अग्नि का अजीर्ण दूर किया और मैदानों के द्वारा इंद्रप्रस्थ जैसे महान सुंदर इस धरती के नगर का निर्माण स्वर्ग भी उतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर इंद्रप्रस्थ था ऐसे दिव्य मणियों से जगमगाते हुए महल प्रकट हुए और भगवान के अनुग्रह से सारी धरती पर विजय प्राप्त करके राजर राजर्षि श्रीष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया उसी राजस्व यज्ञ में, में शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया और अब पांडवों की राज्य श्री कौरवों से देखी नहीं जा रही थी उस समय दुर्योधन ने शकुनी ने दुशासन और कर्ण कर्ण भी कम दोषी नहीं है देखो बहुत से लोग कर्ण की बहुत बड़ाई करते हैं हम भी बड़ाई करते हैं महात्मा कर्ण प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है महात्मा कर्ण और हरियोध जी ने कर्ण के ऊपर तो पूरा तो रश्मि रथी काव्य ही लिखा है रस्में, दिनकर जी दिनकर जी ने रश्मिथी नामक काव्य ही कर्ण के ऊपर लिखा कर्ण बहुत अच्छा था लेकिन उस अच्छे की सारी अच्छाई मटिया मेट हो गई दुष्ट का संग किया आप चाहे जितने अच्छे हों पर आप बुरे व्यक्ति का संग करते हैं तो न चाहते हुए भी सारी बुराई आप में आ जाएगी आप पूरे अच्छे का संग, संग करते हैं तो कभी ना कभी आप अच्छी जगह पहुंच जाएंगे कैसे बोले कीटोपि सुमन आरोहति आरोह सिरा कीड़ा।, कीड़ा कीड़ा कितनी कितना तुच्छ प्राणी है और वो कीड़ा फूल में आकर बैठ गया आप बड़े भगत हैं चाहे कि हम कनक बिहारी जी का आलिंगन कर, कर सकते हैं भीतर जाकर नहीं कर सकते पर ये फूल संत है इसमें सुगंध उठ रही है और कीड़ा बहुत निम्न प्राणी है पर उसमें बैठ गया अब वो फूल माला में है और वो माला कनक बन बिहारी जी के गले में चली गई तो वो कीड़ा भी ठाकुर जी के श्रिंग तक पहुंच गए कीटो तो सुमन संगात आरोह सताम से कर्ण की सबसे बड़ी भूल थी कर्ण ने जीवन भर दुष्ट का संग दिया आप लोग कहेंगे कि कर्ण ऐसा न करता तो क्या करता उसको क्योंकि जिस परिस्थिति में दुर्योधन ने कर्ण पर कृपा की है उस परिस्थिति में कर्ण के पास कोई चारा नहीं था उसे जीवन भर दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ रहना ही चाहिए था और वो रहा कर्ण की भूल ये थी कि कर्ण ने मित्रता का निर्वाह ठीक अर्थ में किया नहीं आप लोग कहेंगे आपकी बातें सब गलत हैं लोग तो कहते कर्ण ने मित्रता ने भाई आप कहते मित्रता का निर्वाह नहीं किया अरे हम आपको प्रमाण दे रहे हैं राम जी कुपथ निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा आप बताइए क्या कर्ण यह नहीं जानता था कि दुर्योधन जिस रास्ते पर चल रहा है वो पाप का रास्ता है अधर्म का रास्ता ये नहीं जानता था क्या ईमानदारी से एक बार भी उसने प्रयास किया क्या समझाने का दुर्योधन कभी गुणों का प्राकृत्य कराया कभी उसके अवगुणों पर प्रतिबंध लगाया कभी उसके दोषों को कम करने का कोई प्रयास किया उसने नहीं किया इसलिए हम कहते हैं कर्ण मित्रता का निर्वाह नहीं कर सका महान धर्मात्मा था कर्ण सत्यवादी था जितेंद्रिय था ब्राह्मणों का भक्त था दानवीर था त्रिकाल संध्या करने वाला था किसी याचक को जीवन में कभी उसने निराश नहीं किया भगवान सूर्य का अंश था सूर्य पुत्र था सदगुणों का भंडार था कर्ण लेकिन इतने बड़े गुणवान व्यक्ति का कितना पतन हुआ आप सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जिस समय याज्ञ सेनी द्रौपदी को छलपूर्वक जीत करके बाल पकड़कर घसीटते हुए कुरकुल की सभा में लाया गया क्या कर्ण का कर्तव्य नहीं था उस समय खड़े होकर विरोध करना महाभारत ग्रंथ देखिए कर्ण हंस रहा था ठाके लगा करके और जब द्रौपदी गुहार कर रही थी कि सभा में कोई नहीं है क्या मैं कुरकुल की बधू एक वस्त्र में हूं रजस्वला अवस्था में हूं इसमें मुझे दरबार में लाया भी नहीं जाना चाहिए और क्या कोई भी पुरुष यहां नहीं बैठा है जो अवला पर होने वाले अत्याचार को रोक सके और उस समय दुर्योधन कह रहा था दुस्शासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो अपनी बाईं जंघा के वस्त्र को हटाकर ठोक रहा था जंघा। उस समय हंसते हुए कर्ण ने कहा द्रौपदी की क्या लाज शर्म यह, यह तो पांच पुरुषों की स्त्री है वेश्या के समान सबसे भारी पाप था कर्ण का महान सती साधी पतिव्रता भगवत भक्ता कृष्णा द्रौपदी को उसने वेश्या कहा सबसे भारी पाप ता, ता। क्यों ऐसा हुआ दुष्ट के संग में बैठ जाने से इसलिए भैया तजो मना हरि विमुखन को संग जिनके संग मती, मती उपजय परत भजन में भंग तजो मना हरि विमुखन को संग इसीलिए द्रौपदी समान नहीं कर सकी कर्ण को और जिस समय कर्ण का रथ का चक्र धरती में फंस गया है और कर्ण धर्म की दुहाई देने लग गया अर्जुन तुम पांडव पुत्र हो धर्मात्मा हो भगवान शंकर से पिनाक नामक अस्त्र तुमने प्राप्त किया है मूर्तिमान धनुर्वेद द्रोणाचार्य के शिष्य हो मैं इस समय निहत्था हूं मेरा रथ का चक्र धरती में धस गया है मुझे एक क्षण इस रथ चक्र को निकाल लेने दो मेरे ऊपर प्रहार मत करो अर्जुन तो सहृदय हो गए उसकी बात सुनकर धनुष उन्होंने रख दिया पर ठाकुर जी तिलम अर्जुन उठाओ मारो उस दुष्ट को उसने भगवान को फटकार लगाई है माधव जगतगुरु होकर कैसी बात कह रहे हो तब तो भगवान ने हंसते हुए कहा करे दुष्ट जिसमें समय द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था जिसमें समय अभवन्य को अन्यायपूर्वक मारा गया उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था समय पांडवों को बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था दुष्ट संकट में पड़कर ही धर्म की दुहाई देते हैं महाराज वो प्रकरण सुनने योग्य है कर्ण निरुत्तर हो गया और भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने कर्ण का वध किया भैया अपने पाप का परिणाम सबको भोगना पड़ेगा चाहे जितने बड़े आत्मा हो लेकिन द्रौपदी को अपशब्द कहने का परिणाम था जो कर्ण को बाबा ये भी द्रोपदी को अपशब्द न कहता तो भगवान के समझाने पर उसकी समझ में आ जाता और हम ये बात स्पष्ट कह रहे हैं यदि कर्ण की समझ में युद्ध के पहले आ जाता और कर्ण कहता एक बार भी कर्ण कह देता कि मित्र वर दुर्योधन ये शरीर आपका है आप जैसे चाहें इसका उपयोग कर लें हम आपके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी विनम्र प्रार्थना है मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा ये युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं है? और मैं भी तुम्हारा ही हूं इस बात को यदि कर्ण कह देता केवल कर्ण कह देता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा हम कहते महाभारत नहीं होगा दुर्योधन न तो भीष्म के बल पर लड़ा न द्रोणाचार्य के बल पर लड़ा न कृपाचार्य के बल पर लड़ा न अश्वत्थामा के बल पर लड़ा और ना ही शल्य के बल पर लड़ा क्योंकि वो जानता है द्रोणाचार्य भी पांडवों के पक्षपाती हैं, पितामह भी पांडवों पक्ष पाती हैं, कृपाचार्य की कृपा पांडवों पर विशेष रहती है अश्वत्थामा भी जब पिताजी पांडवों के पक्षपाती तो वो भी, भी भीतर से पक्षपाती है और शल्य तो खास मामा है माद्री के भाई हैं, इनको तो हमने फोड़ लिया है अपनी तरफ वे भीतर से तो पांडवों की तरफ ही वो जानता था कि ईमानदारी से यदि मेरी ओर लड़ने वाला कोई है तो केवल कर्ण और यदि कर्ण अलग हो जाता तो युद्ध टल जाता लेकिन कर्ण की समझ में नहीं आया उसका कारण यही था उसने द्रौपदी का तिरस्कार किया था वो पाप इतना भयंकर था उस पाप ने उसको समझ में नहीं आने दिया आप विचार करें सौ भाई जिसके निन्यानवे भाई जिसके हों अजय योद्धा हो अपर में बल भूजाओं में हो और उस दुर्योधन की दशा महाभारत का वह पर्व पढ़ने योग्य है जहाँ जहाँ दुर्योधन के पलायन का वर्णन है दुर्योधन चतुरंगी सेना जिसके आगे पीछे चलती थी निन्यानवे भाई चलते थे कर्ण चलता था दुशासन चलता था वो दुर्योधन कपड़े फट गए हैं कबच टूट गया है पैर में पदत्राण नहीं है सिर पर टोपी भी नहीं है। सारे शरीर से रक्त झर रहा है और वो डरपोक की तरह दुम दुमा कर भाग रहा है महाराज उसको पढ़कर के लगता है कि ऐसा भोगना पड़ा दुर्योधन को और सरोवर में जाकर छिप गया पता चला और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर सरोवर के तट पर पहुंचे और आज भीमसेन और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध आरंभ हो गया इसी का वर्णन यासी कर रहे हैं यदाम्रधे कौरव सृज धृत राष्ट्रपुत्र उस युद्ध के आरंभ में दाऊ दादा आ गए बोलो श्री दाऊ जी महाराज की बलराम जी ने दोनों को समझाया भीमसेन तुम भी मेरे चेला हो और दुर्योधन भी मेरा चेला है और दोनों ही हमारे रिश्तेदार भी हैं अब देखो मान जाओ युद्ध मत करो लेकिन दोनों ने माना नहीं युद्ध हुआ और अंत में भगवान का संकेत पाकर भीमसेन ने अपनी प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को विदीर्ण कर दिया तोड़ दी जंगा भग अनोरुदंडे विजयश्री पाकर के पांडव चले गए हैं पाप का फल जो हम चर्चा कर रहे थे कृतवर्मा कृपाचार्य और अश्वत्थामा केवल तीन वीर जीवित हैं कौरव पक्ष में केवल तीन ये तीनों जब दुर्योधन के निकट आए हैं तो महाभारत में लिखा है सियार, गीद और कौवे इसके मांस को जीवित अवस्था में नोच रहे थे और ये बड़े कष्ट पूर्वक खडग से उनको हटाना चाहता था पर हटा नहीं पा रहा था इन वीरों ने उन जंतुओं को हटाया और वे विलाप करने लगे हाय हाय चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन आज धूल में पड़ा हुआ है अपने पाप कर्म का फल भोग रहा है उस समय अश्वत्थामा ने कहा महाराज आपने मेरे पिता के प्रति जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने का अवसर हमें नहीं दिया हर हमारे निष्पाप पिता की दृष्टि दुम के द्वारा हत्या की गई द्रोणाचार्य की मैं उस प्रतिशोध की आग में जल रहा हूं आपने कर्ण को सेनापति बनाया भीष्म को सेनापति बनाया मेरे पिताजी को सेनापति बनाया शल्य को सेनापति बनाया लेकिन विजय आपके हाथ नहीं लगी आज भी मैं इतनी शक्ति रखता हूं पांडवों से विहीन इस धरती को कर सकता हूं और विजयश्री आपके हाथ में सौंप सकता हूं पर अब मैं लड़ू किसके लिए राजा ही मृत्यु सया पर पड़ा है तुम्हें तो किसके लिए लड़ूंगा दुर्योधन ने कहा, नहीं जब तक राजा जीवित है उसको सेनापति चुनने का अधिकार है मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं सेना इकट्ठी करो और शत्रुओं से लड़ो यदि मैं जीवित रह गया तो आधा राज्य दे दूंगा और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो इस सेनापति के तिलक को सेनापति का तिलक मत समझना इसे राज तिलक समझना जब जब मनुष्य में लोभ की वृत्ति आती है तभी तब उससे पाप कर्म बनता है पाप के बाप का नाम है लोभ पाप के बाप का नाम क्या है लोभ लोभ है सर्व पाप को मूल इसके, इसके मन में आया तो बहुत ये तो मर जाएगा मैं राजा बन गया ये इसके, इसके राज्य का, का लोभ आ गया अश्वत्थामा के मन में और महाराज मस्तक पर तिलक अवश्य करना चाहिए चंदन से करो रोली से करो कुमकुम से करो हरिद्रा से करो ये तो ठीक है पर अधर्मी दुर्योधन ने अपने रक्त से एक अधर्मी क्षत्रिय के रक्त से एक ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक किया गया बुद्धि कहां तक शुद्ध है रक्त से ही तिलक कर दिया गया और ऐसे तो इसको जितना था नहीं, एक बट के नीचे सो रहा था भाई गुरु करो जान पानी पियो छान इसने कुल्लू को गुरु बना लिया हंस को गुरु बनाता तो विवेक जागृत तो होता रात्रि में सोते हुए कौ कोलू ने आकर मार दिया बोले सोते हुए पांडवों का मैं वध कर सकता हूँ और कृतवर्मा कृपाचार्य को उठाया बोले मामा जी उठो मामा भांजों की कथा बहुत है ये कृपाचार्य मामा जी हो ये भांजा है मामा जी चलिए कहा चले बोले युद्ध के, युद के लिए बोले तो बहुत रात है आधी रात है बोले यही समय है युद्ध का सैना बोले आप लोग है ना कैसे लड़ोगे पांडवों से पांडव तो अजय है आग लगा देंगे राम राम सोते सोते आग लगाना बोला नहीं मैं सेनापति हूं मैं जो कहता हूं वही धर्म है ठीक है भाई तुम सेनापति हो हम सैनिक हैं सैनिक सेनापति के आदेश का पालन करे यदि सेनापति ने अनुचित आज्ञा दी है तो उसका पाप सेनापति को लगेगा सैनिक को नहीं सैनिक का धर्म है सेनापति की आज्ञा का पालन इसलिए कृपाचार्य और प्रतिवर्मा को दोष नहीं लगे भगवान बड़े चतुर भगवान ने कहा पांडवों युधिष्ठिर जिस दिन राजा को विजय मिले उस दिन राजा को अपने शिविर में विश्राम नहीं करना चाहिए हो सकता है शत्रु पक्ष से कोई षड्यंत्र हो जाए और सोते हुए ही बध कर दिया जाए तो भगवान ने सब कह दी गोलमटोल बात क्या सोते हुए हत्या होनी है सोते हुए बध कर दिया जाए अथवा कोई आकर आगे लगा दे तब क्या करोगे इसलिए आज विजय वाला दिन है कहीं एकांत में चलकर विश्राम करो कहाँ चलेंगे बोले संतों के चरणों से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं होता ऋषियों के आश्रम में चलेंगे सत्संग में रात्रि व्यतीत करेंगे बोले महाराज हमारे शिविर की रक्षा कौन करेगा सब विजय के उल्लास में निश्चिंत होके सो रहे हैं बोले कोई बात नहीं भोले बाबा रक्षा करेंगे शंकर जी को कहा आप रक्षा कीजिए शंकर जी समझ गए रक्षा करने वाले तो ये खुद हैं प्रलय के देवता को रक्षा के लिए बुला रहे हैं समझ गए शंकर जी कि आप आज प्रलय लीला हो नहीं इसलिए प्रलयंकर का आवाहन किया गया है भगवान शंकर मुस्कुराए बोले ठीक है हम आपका मनोभाव जानते हैं हम खड़े रहे अश्वत्थामा लड़ना आरंभ किया भगवान शंकर को पहचान नहीं पाया अश्वत्मा भी भगवान शंकर का अंश था सारे अस्त्र शस्त्र निगल गए अब वह समझ गया कि भगवान शिव हैं से उसने भगवान शिव का स्तवन किया है अग्नि को प्रज्वलित करके अपनी आहुति देना चाहा शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा वरम बोले आप अपना चंद्रहास खडग हमको दे दीजिए और, और ताकत, ताकत दे दीजिए मैं सोते, सोते हुए वीरों का नाश कर सकू कहा एव मंकर जी ने आशीर्वाद भी दे दिया हथियार और भी दिया साथ में अब तो सबसे पहले इसने धृष्टि को पशु की मौत मारा द्रौपदी के भाई सेनापति ध्रष्टद्न को दृष्ट ने कहा गुरुपुत्र मुझे अस्त्र के द्वारा मारो गला घोट के क्यों मार रहे हो बोले तू तो गुरु हत्यारा है शस्त्र से मरेगा तो क्षत्रियो को जो गति प्राप्त होती वो हो जाएगा जाए। तुझे बेमौत मारूंगा गुरु का वध किया है अपने पाप कर्म का फल पशु की मौत मारा है आग लगा दी है, हाथी घोड़े खुल गए हैं चिंगार रहे हैं तमाम सोते हुए लोग तो हाथी घोड़ों की टाप के नीचे दबकर मर गए कुछ भगदड़ में मर गए और जो बाहर निकलना चाहते हैं उनको कृतवर्मा कृपाचार्य ने बाणों से बीध लिया बाहर निकलने ही नहीं दिया द्रौपदी के पांच पुत्र जिन्होंने महाभारत युद्ध में बहुत पराक्रम किया था वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे वे खूब विशाल शरीर वाले और बड़ी आयु वाले थे उन सबकी नृसंस हत्या इसने कर दी अपने पिताओं की सैया पर सो रहे थे इसके ऊपर तो खून सवार था यही समझा कि ये पांच पांडव हैं उनका मस्तक काट दिया मस्तक लेकर दुर्योधन के निकट आया कहा जो काम भीष्म नहीं कर सके द्रोण नहीं कर सके कर्ण नहीं कर सके शल्य नहीं, नहीं कर सके वो कार्य आज, आज अश्वत्था ने किया क्या काम किया पांचों पांडवों का वध करके उनका मस्तक लाया विश्वास नहीं हुआ पांडवों को कैसे कोई मार सकता लाओ भीमसेन का मस्तक भीमसेन भीम के मस्तक के नाम पर भीमसेन के पुत्र का मस्तक विषा मस्तक दिया गया <laughs> वो यही समझ रहा था ये भीमसेन का मस्तक है दुर्योधन बड़ा वलिष्ठ था उसने भीमसेन के मस्तक दबाया का जीवित में तो इसका मस्तक में चूर नहीं कर सका मरे हुए भीमसेन के मस्तक को ही चूरन कर दूं, ताकत लगा के दबाया मस्तक फूट गया वह रो पड़ा भीमसेन का मस्तक जिस पर मेरी प्रचंड गदा पड़ती थी, तो आग की चिंगारी छूट जाती थी पर उसका एक रोया नहीं झड़ता था वो दबाने से फूट जाएगा अरे ब्राह्मण लोभ में पढ़कर तैने मेरे वंश का नाश कर पांडव वृद्ध हो चुके हैं अब संतान की कोई संभावना नहीं ये मेरे पांच भतीजे अब मनयु पहली मारा गया पांच भतीजे यही वंशधर थे कभी श्राद्ध तर्पण का समय आता तो इन अभागे चाचाओं के नाम से भी एक अंजलि दे देते पर तूने तो हमारा वंश का उच्छेद कर दिया बहुत दुखी हुआ दुर्योधन और कहा हाय रे हाय मैं ऐसा अभागा हूं निर्वंश होकर जा रहा हूं सुख और दुख दोनों एक साथ मिले तब इसकी मृत्यु का विधान था शत्रु का वंश नाश हुआ इसलिए सुखी हुआ और शत्रु के वंश नाश के साथ हमारा भी वंश नाश हो गया इसलिए दुखी हुआ इसकी मृत्यु हो गई भगवान तो सब जानते थे भगवान पांडवों को लेकर फिर आ गए द्रोपदी विलाप कर रही थी अर्जुन ने और भगवान ने पीछा चान गा। चान गा। ने किया अश्वत्थामा का अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया दोनों अस्त्रों को लौटा लिया क्योंकि अश्वत्थामा प्रयोग करना जानता था लौटाना नहीं जानता था भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया पर धन्य है द्रौपदी यही है द्रौपदी की भक्ति द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नित्रां गुरु छोड़ दो छोड़ दो ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु होता है ये साक्षात द्रोणाचार्य हैं। वेद, वेद कहता, कहता है आत्मा वही जाए थे पुत्रुशासनम सगवान द्रोण द्रुनागा प्रजारूपेण वर्तते साक्षात द्रोणाचार्य पुत्र रूप में उपस्थित हैं इनका आदर मैं कराणी हूँ अपने पांच पुत्रों की हत्या का कष्ट मैंने सहन कर लिया किंतु मारोदी दस जननी गौतमी पति इसकी माता कृपी रुदन न करे जिस छत्री के राज्य में ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अनाथ होकर के रुदन करते हैं उस छत्री का विनाश हो जाता है गौ ब्राह्मण संत जहां रोमे उस राजा का प्रजा के सहित नाश हो जाता है संत किसको कहते हैं जो अपनी पूरा पीड़ा को भुलाकर पर पीड़ा का स्मरण करे पर पीड़ा को देखकर द्रवित हो गए उसी को संत कहते हैं यही है द्रौपदी का संतत्व को पीड़ा को देख करके द्रवित हो रही है इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही है। और ये उदात्त सिद्धांत, तो जिस परंपरा में प्राप्त होता है उसी पवित्र परंपरा का नाम है सनातन धर्म उसी परंपरा को सनातन धर्म भैया ये सनातन धर्म बहुत पवित्र बहुत कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ धर्म संपूर्ण मानवता से भरा हुआ धर्म सत्य प्रेम दया, क्षमा करुणा तितिक्षा आदि दैवी संपद से युक्त दैवी गुणों से युक्त धर्म सनातन धर्म हम कोई पक्षपात वाली बात नहीं कर रहे पर हम एकदम सत्य सत सत्य बात कह रहे हैं यदि वास्तविक मानव धर्म की व्याख्या करना हो तो उसका एकमात्र प्रकार है सनातन हिंदू धर्म हम इतरों की बुराई नहीं कर रहे लेकिन आप निष्पक्ष भाव से देखिए विश्व बंधुत्व और विश्व वैश्विक कुटुंब की भावना ईमानदारी से यदि किसी धर्म ने किसी समुदाय ने मानी है वो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है वो भारतीय संस्कृति है इसके अतिरिक्त जितनी संस्कृतियां आई और गई अथवा जो हैं उनकी विचारधारा देखिए प्रशंसा करते लोग थकते नहीं हैं पर ईसाई मिशनरियां दया कर रही हैं सेवा कर रही हैं प्रेम कर रही हैं करुणा का पाठ पढ़ा रही हैं नहीं।, है। नहीं ये दया प्रेम करुणा और सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रही हैं उन्हें गोमांस भक्षी बनाया जा रहा है उनको अशुद्ध खानपान की ओर प्रेरित किया जा रहा है उनको व्यभिचार और मद्यपान सिखाया जा रहा है दूसरा एक बहुत बड़ा समुदाय जो घोषणा करता है जो हमारे मत सिद्धांत को कबूल नहीं करते वे काफिर हैं छीन लो उनका सर्वस्व क्या मिलेगा तुमको ले तुमको हुए मिलेंगे अपसराहें मिलेंगे क्या कहते जहन्नुम कहते क्या कहते है? जहन्नुम मिलेगा वहां ऐसी नहरें बह रही हैं वहां यूं होगा वो। ये लिखा है उनके यहां जन्नत जन्नत तो नरक होता है जो भी हो हम नहीं जानते पर ये एकदम निष्पक्ष भाव से आप देखें यदि संपूर्ण मानव धर्म की कोई बात करता है वो सनातन धर्म नरमे नारायण को का दर्शन करने की भावना सियाराम में सब जग जानी इसकी भावना वासुदेव सर्वम इसको जीने वाला धर्म सनातन धर्म है हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय हैं और हम उससे भी अधिक भाग्यशाली हैं हम सनातनी हैं इस बात के प्रचार, प्रचार की आवश्यकता आवश्चा है जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ जहां जहां अन्य वर्गों का की वृद्धि हुई वहां की स्थिति आप देखिए शांति बढ़ी की अशांति बढ़ी आपको कहना नहीं होगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हां ये केवल किसी धर्म के लिए नहीं संपूर्ण राष्ट्र के लिए भयंकर खतरा है इसलिए हिंदू का मजबूत होना सनातन धर्म का मजबूत होना यह सारी प्रकृति की सुरक्षा होना है सारी मानव जाति की सुरक्षा होना है उस दिन सारी धरती के झगड़े समाप्त तो हो जाएंगे जिस दिन सारी, सारी धरती के ऊपर सनातन धर्म का वैष्णव धर्म का ध्वज पहरा जाएगा उस दिन तो सारी मानव जाति परम शांति में आ जाएगी और यह होगा तब जब भारतीय संस्कृति का मूल गो माता का आदर होने लग जाएगा आज समाज विखंडित है उसका कारण है गो का तिरस्कार गो का अपराध गो माता का अपराध और महाराज गोमाता ही आज संपूर्ण राष्ट्र को एक प्रेम के सूत्र में बांध सकती है भगवान गरीबनाथ बाबा की साक्षी में हम कह रहे हैं जिस दिन इस देश से गोवध का कलंक मिट जाएगा उस दिन इस देश की सारी समस्याओं का समाधान किए बिना समाधान हो जाएगा कोई समस्या ही इस देश में नहीं रह जाएगी चाहे विश्व पर्यावरण की समस्या हो चाहे जातीय संघर्ष की समस्या हो चाहे सांप्रदायिक संघर्ष की समस्या हो आपसी भेदभाव की समस्या हो भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या हो भयंकर असाध्य रोग और महामारी की समस्या हो इन सारी समस्याओं का समाधान गोरक्षा से हो जाएगा आज सारे विश्व का पर्यावरण विकृत है किसने विकृत किया पर्यावरण बहुत अच्छी बात इस बार श्री रमन रेति वाले महाराज जी ने चंद्र सरोवर में जो उत्सव था तीन तारीख तक हम वहीं थे चार तारीख को चले, चले वहां से पांच से यहाँ उत्सव हुआ, आप थे वहां आप नहीं थे, आ, थे। वहां उन्होंने कहा चंद्र, चंद्र सरोवर का पंखोद्धार हुआ है और बहुत निर्मल जल यंत्र से प्रमाणित हुआ है कि टीडीसी परीक्षण होता है पानी का तो सौ परसेंट शत प्रतिशत जल शुद्ध हो गया कुंड का माने मिनरल वाटर जो है उससे भी अधिक शोधित पानी यंत्र ने प्रमाणित किया देखकर महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए पूजन था सरोवर का चंद्र सरोवर का तो महाराज उन्होंने अपने प्रवचन में कहा परमात्मा निर्मल है इसलिए उसकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु निर्मल है कहीं कोई विकार है ही नहीं जल तो स्वाभाविक निर्मल है उसे मेला करता है विकृत मानसिकता वाला मनुष्य निर्मल का स्वाभाविक है और जो मलिनता है वो तो आरोपित है वो तो की गई है आप प्रयासपूर्वक उसमें कोई कचरा डालोगे तो गंदा होगा सावन लगाओगे हो तो गंदा होगा तेल के कपड़े धोओगे तो गंदा होगा और तो हो उसको ठीक मर्यादित रखोगे तो निर्मल तो, तो, तो है ही है पर्यावरण की विकृति कैसे हुई विकृत मानसिकता वाले मनुष्य ने पर्यावरण को विकृत बना दिया मन विकृत कैसे हुआ आहार शुद्ध सत्व शुद्धि आहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होती है और पवित्र आहार हमको भारतीय देसी गो माता प्रदान कर सकती है मनुष्य गो सेवा से दूर हुआ गो उपासना से दूर हुआ गव्य पदार्थों से दूर हुआ आहार में उसके गव्य पदार्थ नहीं रहे उसका परिणाम यह हुआ कि केवल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच तत्व ही विकृत नहीं हुए मन बुद्धि और अहंकार ये भी विकृत हो गए गाय की सबसे बड़ी महिमा यह है वह केवल पंचभूत स्थूल प्रकृति को शुद्ध नहीं करती गाय मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म प्रकृति है उसको भी शुद्ध करती है गाय भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृति अष्टा प्रकृति का शोधन करने वाली गाय फिर कभी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो आज विकृत मानसिकता वाले मनुष्यों ने ही सारी भगवान की सृष्टि को विकारयुक्त बना दिया विषैला बना दिया और इस सृष्टि में व्याप्त समस्त विषयों का समन करने वाली गोमापा है आज आप कह रहे थे कि हम गोरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं ये श्रेष्ठ उपाय हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष गो सेवा करना चाहिए और हृदय से गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हिनात ऐसी सामर्थ्य दो हम गोरक्षा गो सेवा के कार्य में लग सकें। कल हमने चर्चा की थी ब्रज गो अभयारण्य ब्रज कामध सुरभिवन आप कभी आकर दर्शन करें बहुत उत्तम गोशाला है उस गोशाला में अखिल विश्व में गोमाता की रक्षा हो भारतीय गोवंश का संरक्षण हो संवर्धन हो और गोरक्षा के माध्यम से सारा राष्ट्र सुखी हो सारा विश्व जनमानस सुखी हो सारी समस्याओं का समाधान हो गो उपासना के माध्यम से यही पवित्र उद्देश्य लेकर के वहां सुर महायज्ञ पंद्रह अक्टूबर से इक्कीस अक्टूबर तक और श्रीमद भागवत जी की कथा भी और विविध आयोजन भी हो रहे हैं तो जिन्हें सुविधा बने वे अवश्य वहां पहुंचे और ब्रजवास भी होगा गोमाता का दर्शन होगा गोमाता की सनिधि होगी बहुत लाभ मिलेगा जो आ सकते हैं वे अवश्य आएं जो किसी इस प्रकार की बाध्यता के कारण नहीं भी जा सकते हैं शारीरिक बाध्यता के कारण तो वो दूरदर्शन के माध्यम से वहां के आयोजन का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकेंगे संस्कार चैनल के माध्यम से तो हरिशरणम भगवत कृपा से श्री द्रौपदी ने क्षमा कर दिया अश्वत्थामा को खोल दिया अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई नारायण हाँ, शांत रहे अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई और इसके बाद अश्वत्थामा को प्राणदान दे दिया गया अश्वत्थामा विदा हो गया लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने पांडवों पर पांच दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और इतना ही नहीं उसने उत्तरा के गर्भ पर पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया व्याकुल होकर के उत्तरा भगवान की शरण में आई भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भगत परीक्षित की रक्षा की इधर भगवान का कार्य पूर्ण हो गया भगवान जाना चाहते हैं द्वारिका कुंती जी को पता चला रोती हुई कुंती आ गई बुआ जी अब क्यों रो रही हो बोले भगवान मैं कुछ कहना चाहती हूँ बोले कहो बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी की नंदनाय च नंद गोप कुमार आय नमो नमः और क्या करना चाहती हो बोले मैं ये कहना चाहती हूं कि आप मुझे कृपा करके कुछ दे दीजिए जी मांगो बोले महाराज आप कृपा करके हमें विपत्ति दे दीजिए एक विपत्ति नहीं विपद संतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भव तो दर्शनम आप हमें विपत्तियां दे दीजिए भगवान ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं बुआ जी मांगना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति बोले नहीं नहीं मैं खूब सोच समझ के मांग रही हूं जब तक मैं विपत्ति में थी तब तक आप द्वारिका छोड़कर हमारे सामने थे अब मेरे पुत्रों को संपत्ति मिल गई तो आप कहते हम द्वारिका जाएंगे जिस संपत्ति के आने पर आप दूर चले जाएं, वो संपत्ति हमको नहीं चाहिए जिस विपत्ति के आने पर आप दौड़े हुए चले आए हमें तो वो विपत्ति ही श्रेष्ठ है ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और, और आपका दर्शन संसार की जन्म मृत्यु रूपी विपत्ति से मुक्त कराने वाली भगवान ने कहा बुआ जी अब हम नहीं जा रहे आप रो मत भगवान ने यात्रा स्थगित कर दी दूसरे दिन भगवान सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म के निकट पहुंचे भीष्म जी ने भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर को दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म धर्म राज मोक्ष स्त्री भगवत सब समास व्यास से बताए। और और अंत में विष्णु नाम के द्वारा भगवान भगवान का किया और की स्तुति करते हुए स्विगम मृत मधुर्त मृतो रथस्ता ध्रत रथ चरणों हरिव हंत विभम गरी भगवान आपने चक्र लेकर के हमारे ऊपर जो प्रहार करने की मुद्रा में दर्शन दिया वो झांकी आज भी मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है भगवान का ध्यान करते हुए भीष्म ने अपने देह का विसर्जन किया बोलो पिताम भीष्मी महाराज भगवान के द्वारिका प्रस्थान के कुछ समय पश्चात जब भगवान की सूचना नहीं मिली युष्ट ने अर्जुन को भेजा कुछ काल पश्चात अर्जुन लौट के आए तो रो रहे थे क्या हुआ बोले भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने का संघार करा दिया और भगवान ने अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया परीक्षित को राजा बनाकर युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान किया और उत्तराखंड में जाकर सभी भगवान के धाम को प्राप्त हुए बोलो भक्तवत्सल भगवान की परीक्षित ने तीन अश्व यज्ञ किए, देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ में भाग लिया, सारी धरती पर दिग्विजय किया और सब जगह उन्होंने अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुना। एक दिन की बात है परीक्षित ने कुरुजांगल प्रदेश में गाय और बैल के जोड़े को प्रताड़ित करने वाले एक शूद्र का दर्शन किया जो भयंकर राजा के वेश में था लेकिन वो उसकी प्रकृति मिलेक्ष के जैसी थी फटकार लगाई और, और जैसे, जैसे ही फटकार लगाई तो उसने कहा महाराज कोई बात नहीं जय जय श्री राध बस पूरा करें जैसे ही फटकार लगाई और फटकार लगा करके कहा कि तुम मेरे राज्य में गाय और बैल को प्रताड़ित करने वाले कौन हो गाय बैल से पूछा तुम कौन हो बैल ने कहा हम नहीं बता सकते हम कौन है और हमको दंड देने वाला कौन है बोले हम पहचान गए आप धर्म है क्योंकि धर्म किसी की चुगली नहीं करता मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपको चारों चरणों से परिपूर्ण कर दूंगा ये गोरूप धारणी पृथ्वी है और कलयुग को फटकार लगाई कलयुग ने कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूं मुझे प्राणदान लो बोले तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा बोले माला कहां जाऊंगा राज्य की सीमा से बाहर जहां जाऊंगा वहीं आप दिखाई पड़ेंगे इसलिए महाराज आप कृपा करके हमको रहने की जगह दे दीजिए बोले जुआ में रहो शराब में रहो व्यभिचार में रहो हिंसा में रहो बोला महाराज हमारा खानदान बड़ा है एकाध घर और दीजिए तो स्वर्ण में निवास करो अन्याय की कमाई में निवास करो कलयुग ने स्वीकार कर लिया कालान्तर में परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का तिरस्कार हुआ और समीक ऋषि के गले में मृत सरप लपेट दिया गया और उसके पुत्र श्रंगी ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर साफ दिया जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है वह राजा अब अधिक, अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा सात दिन में तक्षक उसको डसेगा में दिन और उसकी मृत्यु हो जाएगी परीक्षित को सुनकर के दुख नहीं हुआ बड़े प्रसन्न हुए पाप का फल मिल जाए यहां तो से वहां भोगना नहीं पड़ेगा सब कुछ त्याग कर जन्मेजय को राजा बनाकर राजर्षि परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए और गंगा जी के तट पर आकर अनसन व्रत लेकर बैठ गए सारी धरती के महात्मा दौड़े हुए चले आए और सबके चरणों में प्रणाम करके सुखदेव जी ने कहा है महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया किसी ने सब जानते हैं इस सभा में सुखदेव जी पधारेंगे सुखदेव जी पधारे हैं बोलो श्री सुखदेव जी महाराजी विधिवत पूजन करके यही पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए और श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर के जो उत्तर दिया है वह उत्तर हम कल आपको सुनाएंगे जय जय श्री राम हरी रा हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण हरी शरणम हरे हरी शर हरी शर हरे कल्याण गिरीधरन छवि मदन मोहन श्री वृंदावन चंद हरि हरि मदन भद्रजू को भैयाला भद्रजू को भैयाला जाको मुख देखे ते कटते भव हरिहरि जाो मुख देखेते कटत भव स्वामी असुरकंद हरिहर नंद गो नंद स्वामी असुर व्रत प्रति व्रत रा के सारे